यो तत् सन्नीहतो हरी बुलश वृंदावन बिहारी श्री आचार्य महोत्सव आराधन सत्र में पूर्ववर्ती समस्त आचार्यों के श्री चरणारिंद में कोट कोट बंधन परसर उन महाभागवतों का अपूर्व समाराधन भागवत के तत्व के द्वारा ही हो यही सर्वोत्तम प्रकार सर्वोत्तम स्वरूप उपासना का होगा श्री माधवरीश्वर वैष्णव संप्रदाय संप्रदायचार्य श्री पुंडरीक जी गोस्वामी जी के द्वारा यहाँ प्रतिवर्ष ये जो आयोजन किया जा रहा है जिसका प्रारंभ अभी अभी उन्होंने कहा कि बहुत पहले लगभग चौवन वर्ष पूर्व श्री अतुल कृष्ण जी महेश उनके द्वारा इस कार्यक्रम का श्रीगणेश हुआ था और उसी क्रम में अनवरत यह समाराधन धारा प्रवाहित हो रही है इस महामहोत्सव में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित कर ये जो अपूर्व उत्सव जिसमें एक और श्री किशोरी जी के फाग महोत्सव का अपूर्व रंग समाया हुआ है जिसमें श्री राधा कृष्ण मिलित तनु अंत कृष्ण बहिर्गौर आश्रय जातीय प्रेम का आस्वादन प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण राधा भावद्युत सुमलित होकर जब श्री गौर हरि के रूप में प्रकट हुए उन प्रेम प्रदाता गौर हरि के जन्मोत्सव का अपूर्व उल्लास समाय हुआ है और जिसमें श्री आचार्यों की अपूर्व रूप से कृपा वर्षा उसमें भीगने की अपूर्व अभिलाषा समाई हुई है साथ के साथ श्री राधा दैत देवजी के पाठ सिंहासन विराजमान होने का महामहोत्सव जहां विराजमान है षुज स्वरूप से श्रीमद महाप्रभु चतुर पुरुषार्थ प्रदान करते हुए साधन भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करते हुए षडभुज महाप्रभु के स्वरूप में उस प्रेम का दान करते हुए जहां विराजमान हुए उनके पाठोत्सव का अपूर्व महा महोत्सव इतने सारे महोत्सवों के संकुल को आज प्राप्त कर उनसे परम उत्फुल्लित होकर इस क्रम में श्री वृंदावनीय अनर्पित चरी श्रीमन महाप्रभु के द्वारा दी गई उस रस परंपरा को अवगाहन करने के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं उपस्थित हुए हैं महाप्रभु ने जो अनर्पित चरी रागानुगा उपासना पद्धति कृपा करके प्रदान की उस मंजरी भाव की उपासना को प्राप्त करने के लिए प्रेम के तत्व को समझना बहुत अधिक आवश्यक है और इस प्रेम के तत्व को कृपा करके श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने प्रेम संपुट खंड के रूप में उसका प्रकाशन किया सर्वप्रथम श्री विष्णु चक्रवर्ती जी के श्री चरणार में कोट कोट बंधन करेंगे जिनके विषय में यह कहा गया कि विश्वस्य नाथो रूपों सौ भक्त वर्तन प्रदर्शनात् भक्ति चक्रे वर्त तत्वात चक्रवर्तियाक्ष भवत श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती चक्रवर्ती होकर के ही विराजमान हैं चक्रवर्ती उसे कहा जाता है जो अनेक अनेक मांडलिक राजाओं के ऊपर शासन करते हुए प्रधान होकर के विराजमान हो उसका नाम है चक्रवर्ती श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती विश्व के ही नाथ होकर के विराजमान हैं, जितना भी भक्ति जगत है भक्ति विश्व उसके वे स्वामी होकर के विराजमान हैं, यदि विश्वनाथ चकुर्ति नहीं होते तो रस के तत्व को जानना सर्वथा सर्वथा असंभव होता उन्होंने कृपा करके रसिक विश्व को जीवन आधार रूप प्रेम सिद्धांत का सार कृपा करके उपस्थित किया प्रदान किया सर्वोत्तम भक्ति मार्ग जो अनर्पित चरी भक्ति थी उसको श्रीमन महाप्रभु ने जो कृपा करके प्रदान किया उस भक्त मार्ग को रागानु का भक्त मार्ग को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने ही प्रदर्शित किया और वे भक्त रूपी संपूर्ण राज्य में चक्रवर्ती होकर के विराजमान हैं बोलो विश्वनाथ चक्र, चक्रवर्ती पादी की जय चक्रवर्ती पाद के विषय में एक प्रसिद्धि है उनके सूचक कीर्तन में यह कहा गया कि चक्रवर्ती श्री रूपेर अवतार कठिन ये तत्व सरल करी प्रचार ओहे गुण निधि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की जानी तोमार गुण मुई मूढ़ मोती हे श्री विष्णुनाथ चकवर्ती पार आप तो श्री रूप गोस्वामी जी के अवतार हैं किन्नी किन्नी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती को रूप गोस्वामी जी का अवतार माना किन्नी किन्नी ने श्री जीव गोस्वामी जी का अवतार भी माना क्योंकि श्री रूप ने जो कुछ भी स्थापित किया उसका व्याख्यान श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती और श्री जीव गोस्वामी इन दोनों ने किया पहले श्री जीव गोस्वामी जी ने और उसके बहुत बाद श्री विष्णु चकवर्ती जी ने उन सिद्धांतों का कृपा करके प्रकाशन किया इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी के और जीव गोस्वामी जी के दोनों के ही पुनरावतार के रूप में श्री विश्वनाथ चकवर्ती विराजमान हैं विष्णु चकवर्ती की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वे अत्यंत अत्यंत प्रसन्न भाषा में जो हर की समझ में आ जाए ऐसी प्रसन्न भाषा में वे कठिन से कठिन तत्व का सरल प्रकार से निरूपण कर देते हैं और इतने उदार हैं कि वर्णन करने में बीच में कोई स्टेप छोड़ते नहीं हैं इसलिए क्रमिक रूप में किसी वस्तु का प्रतिपादन करते हुए सर्वांग स्थापन करना ये उनके काव्य की उनकी शैली की चाहे टीका हो और चाहे काव्य शैली हो दोनों की अपूर्व विशेषता रही है शिविष्णु चक्रवर्ती जहां भाव से परिपूर्ण होकर के विराजमान हैं, वहां उनका बिंब विधान किसी वस्तु को प्रस्तुत करने में जो इमेज है उस इमेज को प्रस्तुत करने में भी वे बहुत कुशल हैं साथ के साथ जो इमेज उनके हृदय में है जो बिंब विधानव्य विधान शैली और जिस अलंकार रूपक इन सब की आवश्यकता होती है उसको बहुत मधुर प्रकार से श्री विष्णु चक्रवर्ती जी प्रस्तुत करते हैं इसलिए सिद्धांत विवेचन की दृष्टि से उपासना की दृष्टि से काव्य की दृष्टि से और प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से ये चारों की चारों जो दृष्टि हैं, माने दर्शन उपासना प्रस्तुतिकरण और भावुकता काव्य इन चारों दृष्टियों से श्री विष्णु चक्रवर्ती जी का कोई सामी नहीं है विष्णु चक्रवर्ती अपूर्व होकर के विराजमान है पांच मिनट में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करने के लिए केवल उनके पावन चरित्र उनके द्वारा अपनी वाणियों को कृतकृत -कृत करेंगे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी आप विक्रम संबत् 1703 से 1811 तक पृथ्वी मंडल पर माने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व श्री विष्णु चक्रवर्ती विराजमान रहे और उस समय जितना भी गौरी साहित्य था वो सब साहित्य प्रायः सामने आ चुका था जो संपूर्ण स्थापनाएं थी वे सारी स्थापनाएं तब तक स्थापित हो चुकी थी उस महान उपवन में जहां साहित्य विराजमान हैं उन उपवन के उन पुष्पों को चयन करके उनको एक पुष्प के रूप में एक गुलदस्ते के रूप में प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा कार्य था और उसको श्री विश्वनाथ जी ने कृपा करके पूरा किया श्री विश्वनाथ जी मुर्शिदाबाद बंगाल में देवग्राम नामक स्थान पर शमशाबाद वहां पर इनका लगभग ढाई सौ वर्ष पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का जन्म हुआ श्री नारायण चक्रवर्ती इनके पिता थे इनके शिक्षा गुरु श्री कृष्णचरण चक्रवर्ती उनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की भक्त ग्रंथों का अध्ययन किया और अध्ययन काल में ही श्री रूप गोस्वामी जी के और सनातन गोस्वामी जी के तीन ग्रंथों का बहुत संक्षिप्तीकरण इन्होंने किया भक्त रसाम सिंधु बिंदु जैसे हम लोग परीक्षा देने के पहले याद करने के लिए नोट्स बनाते हैं इसी प्रकार संपूर्ण भक्त रसाम सिंधु का एकदम संक्षेप विद्यार्थियों के लिए यदि तो बिंदु रूप गोस्वामी जी ने भक्त बिंदु के रूप में उसका एब्रिज्ड एक रूप उसका संक्षिप्त रूप बिल्कुल नोट्स ओवरनाइट वन नाइट स्टडी के रूप में जैसे उसको प्रस्तुत कर दिया इसी प्रकार रूप गोस्वामी का एक दिव्य ग्रंथ था भक्त सामर सिंधु के ही परिशिष्ट रूप में उज्जवल नीलमणि रस का ही विस्तार है जिसमें मधुर रस का वर्णन किया गया उस उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के ही संक्षेप के रूप में उसके नोट्स के रूप में उन्होंने उज्ज्वल नीलमणि किरण इस ग्रंथ को लिखा अपने विद्यार्थी जीवन में यदि मणि है तो मणि की किरण होगी ज्वैल है तो उसकी रेज होगी तो भक्त असाम सिंधु उसकी एक बूंद होगी ड्रॉप होगी सिंधु है वो ओशन है तो उसकी ड्रॉप होगी और इसी तरह से यदि ज्वैल है तो उसकी किरण होगी तो यहां पर उज्जवल नीलमणि करण और इसी तरह से श्री बृहदभागवतामृत सनातन गोस्वामी जी ने जो बृहदभागवतामृत ग्रंथ लिखा उसका बृहदभागवतामृत कण ये तीन ग्रंथों को उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में ही इन तीन ग्रंथों को प्रकट किया और इनमें पूरे विस्तार को बहुत संक्षिप्त में नक्सल जिसको कहते हैं उस तरह से उनको प्रस्तुत किया श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के तीन भाई थे श्री रामचंद्र चक्रवर्ती श्री रघुनाथ चक्रवर्ती और श्री हरिवल्लभ इनका मूल नाम है हरिवल्लभ हरिवल्लभ नाम से बहुत सारी बंगला की कविताएं भी प्राप्त होती हैं और उनका संकलन कहीं प्रार्थना ग्रंथों में किया गया विश्वनाथ चक्रवर्ती ये इनका कवि का नाम था परंतु हरिवल्लभ रूप में इन्होंने बहुत सारी बंगला की रचनाएं भी की और उनके आधार पर वो बंगला रचनाएं अनेक अनेक स्थानों पर कहीं क्षणदा गीत चिंतामणि इत्यादि में इनके पदों का संकलन कहीं प्राप्त होता है श्री विश्वनाथ चक्रती जी का कुछ दिन गृहस्थ जीवन अपनाने के बाद में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी आप वृंदावन में आए और श्री राधा कुंड उनमें ही विशेष रूप से निवास किया वृंदावन और राधा कुंड इनमें अनवरत होकर के रहे श्री राधा कुंड श्री किशोरी जी का ही स्वरूप होकर के विराजमान है यथा राधा प्रिया विष्णु कुण्डम प्रियम तथा राधा कुंड और श्री राधे का दो अलग अलग वस्तु नहीं है श्री विश्वानंद ने नि, राशेश्वरी नुकुंजेश्वरी की ही कहीं अर्चा स्वरूप होकर के श्री राधा कुंड विराजमान है और उन राधा कुंड का में मानो प्रिया के चरणों में ही इन्होंने बहुत दिन तक निवास किया श्री वृंदावन में बहुत दिन तक निवास करते हुए विराजमान हुए हैं अनेक अनेक ग्रंथों की इन्होंने रचना की करीब तेईस चौबीस ग्रंथ तो प्राप्त हैं और कोई सा भी ऐसा साहित्य की विधा नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने अपना कार्य नहीं किया हो श्री विश्वनाथ चकुर्थी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है एक व्यापक व्यक्तित्व श्री विश्वनाथ चकुर्थी जी का प्राप्त है सारे ग्रंथ अत्यंत अत्यंत रसपूर्ण और प्रसन्न भाषा में अत्यंत काव्यात्मक और मन को आह्लादित करने वाले ग्रंथ होकर के श्री विश्वनाथ चकुर्थी जी के विराजमान हैं विष्णुनाथ चकुर्थी के पूरे व्यक्तित्व को हम पांच भागों में बांट सकते हैं पहला है वे विद्वान है शास्त्रवेदता हैं और सभी प्रमाण ग्रंथों के ऊपर उन्होंने अपनी टिप्पणी लिखी टीकाएं लिखी श्रीमद् भागवत के ऊपर उनकी सारार्थ दर्शनी टीका है श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर सारार्थ सार्थवर्षनी उनकी टीका है इसी प्रकार श्री गोपाल तापनी के ऊपर उनकी टीका है ब्रह्म संहिता के ऊपर जो उनकी टीका है तो जो आधारभूत प्रमाण ग्रंथ हैं उन आकर ग्रंथों के ऊपर उनका बहुत बड़ा कार्य है तो एक फाउंडेशन वह अच्छी तरह से श्री विश्व चकुर्थी जी ने कृपा करके प्रकट की तो पहला उनका जो स्वरूप है वो है कि आकर ग्रंथों का उन्होंने प्रकाशन किया विष्णु चक्रवर्ती के व्यक्तित्व का दूसरा जो स्वरूप है वो स्वरूप है वे दार्शनिक हैं और दार्शनिक दृष्टि से जो परतत्व है उसका जैसे अनुभव किया गया उसको परिपूर्ण रूप से प्रस्तुत कर सकना ये उनके दर्शन की विशेषता है फिलॉसफी और दर्शन दो अलग अलग वस्तु हैं फिलॉसफी का तात्पर्य होता है स्पष्ट रूप से शब्दात शब्दों के माध्यम से किसी वस्तु को कहना उसका नाम है फिलॉसफी जबकि दर्शन का तात्पर्य है पर परतत्व का साक्षात् अनुभव करके जो अनुभूति हुई उसको प्रस्तुत करना उसका नाम है दर्शन इसलिए फिलॉसफी और दर्शन ये दो पर्यायवाची शब्द नहीं है दोनों अलग अलग होकर के विराजमान वे महान दार्शनिक हैं और उन्होंने अचित भेदा भेद बाद को बहुत अच्छी तरह से श्री श्रीमदिता में गीता में उन्होंने प्रकट किया अचिंत्य भेदा भेद बाद का एक पूरा संक्षिप्त स्वरूप श्री सार्थ वर्षणी श्रीमद गीता की टीका में उन्होंने प्रस्तुत किया श्री वृंदावन में जिस समय वो वो गीता के संपूर्ण सार को करीब चार पन्नों में उन्होंने संकलित करके रखा श्री सारथवर्षण टीका में पीछे लिखते हैं कि उन चार पन्नों को श्री गणेश जी के वाहन हरण करके लेके ठाकुर जी को समर्पित है अर्थात चूहा कहीं चोरा करके अब कुटिया में रह रहे हैं महात्मा है तो उनके उन कागज को चुरा करके कोई चूहा चूहिया ले गई और उसको खापी गई वो कागज कहाँ गए तो उन्होंने कहा कि मैंने जो पूरा एक बड़ा प्रयत्न करके जो जिष्ट निकाला था उस जिष्ट को एक सारांश जो निकाला था उसको गणेश जी के बाहुन श्री गणपति विनायक वाहन आंखू उन आंखू माने चूहा उन्होंने उसका अपहरण कर लिया जो कुछ भी है अब श्री प्रिया जी को ये जो बची हुई जो टीका है जो कागज बच गए हैं उन टीकाओं को ही मैं प्रस्तुत कर रहा हूं तो निष्कर्ष रूप में जो दार्शनिक एक बहुत बड़ा एक नुकसान हो गया कि श्री विश्व चकुर्ती जी ने बहुत संक्षेप में जिस अचिंत भेदा भेद को दार्शनिक दृष्टि से प्रस्तुत किया था उसको कहीं काल के प्रभाव से वो कहीं नष्ट हो गया और एक बहुत बड़ी विद्वत्ता की ज्ञान की एक बहुत बड़ी हानि हो गई चलो जैसे ठाकुर की इच्छा और भगवत इच्छा श्री किशोर जी की इच्छा के आगे किसी का बश नहीं है तो विष्णु चकुर्थी जी का व्यक्तित्व के जो पांच भाग हैं उनमें पहला भाग था कि वे बहुत बड़े विद्वान हैं उन्होंने आकर ग्रंथों को प्रस्तुत किया उनके व्यक्तित्व का दूसरा भाग है वे बहुत बड़े दार्शनिक हैं और उन्होंने जो कुछ भी उस पर तत्व का अपने अनुभव के द्वारा दर्शन किया उसको उन्होंने कहीं संकलित किया और वो विस्तृत रूप में कहीं कहीं विद्यमान है अभी भी श्रीमद गीता की टीका के रूप में ब्रह्म संहिता की टीका के रूप में श्रीमदभागवत की टीका के रूप में वे बहुत बड़े रसबेदार रहे ये उनका एक तीसरा स्वरूप है कि वे रसबेदता होकर के विराजमान रहे और उन्होंने भक्त असाम सिंधु के ऊपर टीका लिखी उन्होंने श्री उज्जवल नीलमणि के ऊपर भी टीका लिखी एक बहुत बड़ा रसबेदता की दृष्टि से उनका बहुत बड़ा कार्य रहा श्री विष्णु चकुर्थी जी की चौथा जो उनका व्यक्तित्व है वो है उनका कवि व्यक्तित्व कविर मनीषी परिभु स्वयंभू कभी उसे कहते हैं जो दृष्टा है उसका नाम है कवि श्री विश्वना श्री प्रियालाल की उस मधुर लीला का साक्षात दर्शन करने वाले रहे और उन्होंने अनेक अनेक मौलिक ग्रंथ जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों का एप्लाइड जो स्वरूप है क्रियात्मक जो स्वरूप है उसको उन्होंने कवि के रूप में प्रस्तुत किया और उपासना के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो योगदान है कि उन्होंने रागानों राग का राग वर्तन चंद्र का माधुरी कादम्बनी जैसे साधकों को कैसे भजन किया जाए और साधक साधक के भजन में क्या क्या बाधाएं आती हैं उनको उन्होंने स्थापित किया बहुत बड़ा कार्य किया साधक की क्या क्या स्थिति है उन सोपांगों का वर्णन करना उनमें क्या क्या भजन में बाधाएं आती हैं उनका अनुरूपण करना वह प्रस्तुत करते हुए विराजमान रहे इस प्रकार उपासना के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य तो एक उपासक के रूप में एक कवि के रूप में एक रसवेदता के रूप में एक दार्शनिक के रूप में और एक विद्वान के रूप में एक बहुमुखी व्यक्तित्व को आज हम प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं उनका अपूर्व अपूर्व ग्रंथ है उन्होंने ऐश्वर्य कादम्बरि माधुर्य चंद्र का भक्त भक्तृत सिंधु बिंदु उज्ज्वल नीलमणि कणा भागवतामृत कणा वृजरीत चिंतामणि रूप साहित्य के ऊपर प्राय सभी रूप साहित्य उनके ऊपर उन्होंने टीकाएं की हैं श्रीमद भागवत के ऊपर दर्शनी श्रीमद भगवत गीता के ऊपर सार्थवर्षिनी गोपाल तापनी के ऊपर भक्त हर्षिणी भक्त सिंधु की सार्थ प्रदर्शनी उज्जवल निर्मणी की आनंद चंद्र का अनेक अनेक टीकाएं की बहुत संक्षेप में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का ये जो सारस्वत अवदान है उसका स्मरण करते हुए उसको प्रणाम करते हुए उपासना के क्षेत्र में उनका योगदान यह योग कभी नहीं भूलेगा वैष्णव समाज उनके इस योगदान को कभी नहीं भूलेगा कई चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने अद्भुत रूप से प्रकट की जैसे परकी उनका जो विशेष महत्व है वह है पर की आबाद रसमें के कारण ही रस का अत्यंत अत्यंत उल्लास है इस बात को श्री विश्व चकुर्थी जी ने बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया। अनेक-अनेक गुथियों को उन्होंने सुलझाया, जैसे एक काम गायत्री के साढ़े चौबीस अक्षर कौन से हैं आधा अक्षर कौन सा है या एक पुरानी गुत्थी थी और उसको उन्होंने कृपा करके सुलझाया श्री गोकलानंद जी की सेवा उनको श्री वृंदावन में उन्होंने प्रकट की और श्री गोकलानंद प्रभु को प्रकट करके गोकलांद जी के स्वरूप को सप्त तो देवालय में श्री गोकलानंद जो विराजमान हैं, उन गोकलानंद के स्वरूप को उन्होंने प्रकट करके बहुत बड़ा कृपा की एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा जिसको गौरीय वैष्णव समाज कभी भी भूल नहीं सकता है और वो है कि उन्होंने कृपा करके ब्रह्म सूत्रों के ऊपर जो श्री गोविंद भाष्य बलदेव विद्याभूषण ने लिखा उसकी बहुत बड़ी प्रेरणा चक्रती जी की रही जयपुर में उस समय एक विवाद जयपुर में एक बहुत बड़ा उस समय विवाद कहीं प्रस्तुत हुआ था कि श्री राधिका उनकी श्याम सुंदर के साथ में समाराधना यह कहीं परवर्ती है इसकी आवश्यकता नहीं है और श्री किशोरी जी को वहां अलग विराजमान कर दिया गया श्री विष्णु चक्रवर्ती जी ने जब ये सुना तो वे बड़े आश्चर्यचकित हुए और हंसते हुए बोले चिंता नहीं करना है श्री प्रिया जी ने कुछ दिन के लिए मान किया है जल्दी ही मान जाएंगी यद्यपि श्री राधा श्री गोविंद देव जी के श्री विग्रह के साथ में श्री प्रिया जी का जो श्री विग्रह विराजमान था जो प्रिया जी का श्री विग्रह विराजमान था उसको गोविंद के श्री विग्रह से अलग कर दिया गया था अलग विराजमान कर दिया गया था परंतु उन्होंने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रिया जी कभी कभी मान कर लेती है गोविंद से मान मात्र किया है जल्दी मिलेंगे बहुत वृद्ध थे लगभग 100 वर्ष से ऊपर श्री विष्णु जी का अवतार काल माना जाता है उस समय वृंदावन के जितने भी वैष्णव थे उन सबों ने प्रार्थना की कि आप कृपा करके पधारिए और वहां पर जो विवाद उत्पन्न हुआ है कहीं गौरी संप्रदाय को सांप्रदायिक रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जा रही है बोनोफाइड संप्रदाय के रूप में उनको मान्यता प्रदान नहीं की जा रही है और वहां पर यह कहा गया कि गौड़ियाओं का कोई ब्रह्मसूत्र नहीं है ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य नहीं है और जब तक भाष्य नहीं होगा तब तक हम तुमको मान्यता प्रदान नहीं करेंगे श्री विष्णु चक्रती उस समय वृद्ध थे इसलिए श्री विष्णु चक्रती जी वहां नहीं जा सके परंतु उन्होंने कृपा करके श्री बलदेव विद्याभूषण को उस समय भेजा और बलदेव विद्याभूषण को भेज करके उन्होंने बहुत सारे जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को प्रस्तुत किया श्री कृष्ण देव इनके शिष्य थे उनको भी श्री बलदेव विद्याभूषण के साथ में भेजा और गौड़ियों का जो स्थापन है वो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के द्वारा उस समय हो पाया एक बहुत बड़ी ये योगदान की बात रही श्री विष्णा चक्रवर्ती जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने उच्छृंखल जो राग मार्ग था उसका उल्लंघन करके गड़ियों में कहीं बीच में एक स्थिति ऐसी आ गई कि भाई स्मरण को ही प्रधान मानो श्रवण कीर्तन इनको प्रधान मत मानो श्रवण कीर्तन का त्याग करके स्मरण इसकी पद्धति एक अपनाई और उसको उन्होंने मार्ग करके निरूपण कहा और कहा ना हमेशा श्रवण कीर्तन के साथ ही साथ इनका विवेचन होगा अस्तु बहुत बड़ा योगदान श्री विष्णु चकुर्थी जी का रहा है विश्वनाथी जी माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संबत ग्यारह सौ में अंतर्धान भी हुए परंतु उन्होंने जो योगदान दिया उस योगदान को भूला नहीं जा सकता है भागवत निवास में पिछले छह सात महीने लगातार अष्टकालीन लीला का स्मरण का एक दिव्य ग्रंथ था श्री विश्वनाथ चकुर्थी जी का कृष्ण भावनामृत उस कृष्ण भावनामृत का आस्वादन करने का पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ग्रंथ है श्री और श्री श्री और ये दोनों महाकाव्य लीला के के स्मरण में बहुत बहुत होकर विराजमान चक्रवर्ती आप श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की परंपरा में उनकी गुरु परंपरा में विराजमान हैं श्री नरोत्तम ठाकुर उन्होंने श्री लोकनाथ गोस्वामी जी से दीक्षा ग्रहण की इसके बाद में श्री नरोत्तम ठाकुर आए नरोत्तम ठाकुर के दो शिष्य रहे एक श्री रामकृष्ण भट्टाचार्य और श्री नारायण चक्रवर्ती ये दो उनके शिष्य रहे श्री रामकृष्ण भट्टाचार्य जी के पुत्र हुए श्री कृष्णचरण चक्रवर्ती ये गंगा नारायण चक्रवर्ती जी के दत्तक पुत्र थे और इनके ही पुत्र हुए श्री राधारमण चक्रवर्ती उन राधाराम चक्रवर्ती जी से श्री विष्णा चक्रवर्ती जी ने दीक्षा ग्रहण की और इस प्रकार श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय से चार पीढ़ी नीचे श्री विष्णा चक्रवर्ती जी विराजमान है उनके इस पावन चरित्र का पावन स्मरण करते हुए अब जो मुख्य आस्वादनी उनका ग्रंथ उस प्रेम संपुट के ऊपर कहीं केंद्रित होंगे श्री विष्णु चक्रवर्ती जी कृपा करें और जो गूढ़ उनका रहस्य है उस रहस्य को कहीं हम समझ सकें प्रेम के तत्व को जानना प्रेम संपुट ग्रंथ के द्वारा बड़ा सरल हो जाएगा संकुट कहते हैं डिब्बे को जैसे किसी रत्न को किसी डिब्बे में रखा जाए केस में रखा जाए तो उसकी चमक अलग अद्भुत होती है जौहरी के पास में जाओ तो वो हीरे को रत्न को हाथ में लेके नहीं दिखाएगा कोई गहना है उस गहने को वो मखवल के किसी आधार के ऊपर रख के और फिर दिखाता है यदि लाल नीले किसी के के के आधार ऊपर के कोई हार रखा हुआ है है है है तो तो उसकी चमक तो उसकी चमक चमक जैसे जैसे अद्भुत अद्भुत होती होती डब्बे भीतर बंद और फिर डब्बा खोला जाए इसी प्रकार प्रेम का एक स्वभाव है कि प्रेम है महान रत्न और उस महान रत्न को एक प्रेमी सर्वदा सर्वदा काम के संपुट में बंद करके ही दिखाता है केस हो गया काम प्रेम हो गया रत्न प्रेम संपुट का तात्पर्य है कि प्रेमी प्रेम को कभी भी प्रकट नहीं करता श्री विश्वानंद ने अपने प्रेम को कभी भी प्रकट नहीं करती हैं, वे सर्वदा काम के संपुट में अपने प्रेम को रख करके प्रस्तुत करती हैं ऊपर से दिखाती हैं ये कि प्यारे तुझसे मिलने की गरज मुझे है मैं तुझसे मिलने के लिए व्याकुल तत्वतः तो निज गरज के लिए वे श्याम सुंदर की सेवा नहीं कर रही हैं बल्कि भीतर जो रत्न है वो है प्यारे का तत्सुखी भाव निज सुखी भाव नहीं है दिखाएंगे ये कि जैसे मैं अपने सुख के लिए तुसे मिलना चाह रही हूँ परंतु तो कभी भी अपने सुख के लिए नहीं मिलती हैं जब भी मिलेंगी तब श्री श्याम सुंदर को ही सुख देने के लिए वे मिलेंगी और ये जो रत्न है इस रत्न को इसी इस ग्रंथ में एक लीला के माध्यम से श्री प्रियाजीव कृपा करके बड़ा मधुर रूप से प्रस्तुत करती हैं तो प्रेम संपुट का अर्थ हुआ प्रेम एक महान मूल्यवान से मूल्यवान अतिशय मूल्यवान एक महान रत्न है पंत उस रत्न को यदि बाहर प्रकट किया जाएगा यू ही दिखा दिया जाएगा तो उसमें लघुता प्राप्त हो जाएगी प्रेम को सर्वदा छिपा करके वर्णन करना चाहिए उसको सदा छिपा करके ही रखना चाहिए छिपा करके रखने पर प्रेम का महिमा जो सामने प्रकट होती है वह यो ही हाथ में यदि कोई हीरा के हार को यो चमकाए तो उसकी मेहमत पता नहीं लगेगी परंतु यदि डिब्बे में बंद करके मखबल के डिब्बे में मखबल के कपड़े में उसको संपुट करके फिर यदि प्रस्तुत किया जाए तो उसकी चमक अत्यंत अत्यंत प्रकट होती है श्री श्रीमद् श्रीमद्भागवती संहिता में भी गोपी गीत में 19 श्लोक हैं परंतु अठारह श्लोकों में यदि देखें तो लगता यह है उनका यथाश्रुत जो अर्थ है जो सुना गया है अर्थ वो सुना हुआ अर्थ यही पता लगेगा कि अरे ये यथाश्रुत अर्थ में श्री प्रिया जी को स्वयं जैसे अपने मिलन की अपने सुख की इच्छा है जैसे वे अपनी गरज के लिए अपने सुख के लिए श्री श्याम सुंदर से मिलन प्राप्त करना चाहती है कि मैं व्याकुल हो रही हूँ पूरे प्यारे अपने से मुझे आ, त्रुप्त कर कहेंगे ये के प्यारे फण फे पदाम मेरे हृदय में बेरहारूपी सर्प ने सिर उठाया हुआ है अपने चरण का स्पर्श करके इस विरह सर्प को तू शांत कर दे लगता है निज की गरज है श्याम सुंदर को सुखदेना नहीं चाहती है स्वयं अपने कष्ट से मुक्त होना चाहती हैं विरह ताप से मुक्त होना चाहती हैं, परंतु तो, उन्नीसवे श्लोक में अंतिम श्लोक में शिवप्रिया ये कह देती हैं कि यत्ते है बोले प्यारे में तुझे सुख देने के लिए तुझसे मिलना चाहती हूँ तेरे चरणों को कहीं कष्ट तो नहीं है मैं व्याकुल हो रही हूं प्यारे तुझे सुख मिलेगा इसलिए तेरे सुजात चरणों चरणों को, को परम कोमल को, मैं अपने के ऊपर स्थापित करना चाहती हूं मेरे वक्षोजों का स्पर्श प्राप्त करके कदाचित तुझको सुख की प्राप्ति होगी उस सुख को देने के लिए ही मैं तुझे अपने से लगाना चाहती तेरे को अपने वक्षस्थल के छल कर रही थी छिपाने का प्रयत्न कर रही थी कि मुझे अपना सुख है इसलिए तुझे चाहती हूँ परंतु तो अब जो वास्तविक भाव था वो वास्तविक भाव प्रकट हो गया मैं अपने सुख के लिए तुझे नहीं चाह रही हूँ बल्कि तेरे सुख के लिए तुझे सुख देने के लिए मैं तेरे चरणों को तुझे सुख देने के लिए अपने हृदय के साथ में लगा करके रखना चाहती हूं तो ये रस की अपूर्व रीति तो ये है प्रेम संपुट काम के डिब्बे में काम के केस में प्रेम रूपी महारत्न को उस समय वे रखना चाहती हैं, ये रस की अपूर्व रीति है इसी प्रेम संपुट को इसी भाव को यहाँ प्रकट करेंगे प्रेमाद्वयो प्रेमा दस के आगे इसी का एक श्लोक है प्रेमा दस के ओ खुदी भाषे भासेति में भाति द्वारा बदन तस्तु बहिष्कृत निर्वात शीघ्र अथवा लघुता मुपैती संपूर्ण प्रेम संपुट का जो जिष्ट है सार है उसको बहुत संक्षेप में केवल एक पंक्ति में यहां पर एक श्लोक में प्रस्तुत कर दिया गया कि युगल के हृदय का जो प्रेम है वह एक दीपक है एक बहुत सुंदर दृष्टान्त दिया जैसे दीपक को घर के भीतर रखा जाए तो दीपक का प्रकाश होगा और उसी दीपक को घर से बाहर निकाल कर के चौराहे पर रख दिया जाए तो सब ये समझेंगे अरे ये तो क्षेत्रपाल का दीपक है ये तो बलदान का दीपक है बच के जाओ इसके ओर देखो मत इसी प्रकार यदि के द्वारा ढांक करके प्रेम रूपी दीपक को रखा जाए तब तो प्रेम गौरवशालीशाली रहेगा और यदि उस प्रेम को कहीं बाहर किसी ने दिखा दिया से ये कहा नहीं कि प्यारे मैं तुझे सुख देना चाहती हूं कहते ही प्रेम का चौका समाप्त प्रेमी कभी अपने मुंह से नहीं कहेगा कि मैं तेरे हित के लिए तुझे सुख देने के लिए मैं तुझसे मिलन प्राप्त करना चाह रही हूं ये कभी भी नहीं कहेंगे कहेंगे ये सना दिखाएंगे ये कि जैसे मेरी अपनी गरज है परंतु तो स्वयं अपनी गरज कभी भी नहीं रखेंगे जब भी रखेंगे तब प्यारे को सुख देना है भीतर भाव है प्यारे को सिर्फ देने का ऊपर से दिखाएंगे मेरी अपनी गरज इस प्रेम संपुट को इस रहस्य को रह प्रकट इस ग्रंथ में किया जाएगा तो प्रेम हो गया प्रेम संपुट का शब्दार्थ हो गया कि प्रेम रूपी महारत्न को संपुट या डिबिया के भीतर बंद करके ही यदि प्रस्तुत किया जाए तो उसकी गर्गरमा बढ़ेगी और यदि उसको मुख से कह दिया जाए तो मुख से कहने के साथ ही साथ प्रेम का चौका हो जाएगा समाप्त हो जाएगा प्रेम यदि ये कहा जाए तुझे सुख देने के लिए मैं कर रही हूं मैं तेरा ही चाहती हूं मेरा अपना हित चाह नहीं है ये कहने से प्रेम की गरिमा न्यून हो जाएगी उसका अवमूल्यन हो जाएगा यहां इसी भाव को कहीं प्रकट कर रहे हैं बड़ा सुंदर एक प्रसंग है उस प्रसंग को प्रस्तुत कर रहे हैं श्री गौरा जयति बोलो वन बिहारी लाल की में आगे वर्ण कर रहे हैं प्रातः कदाचित उरी रामा बेशो हरि प्रियतमा भवन प्रतवार नीलो नलोचन युगम सहसावत थे बिल्कुल कभी, कभी श्री प्रिया आप प्रात काल अपने भवन में विराजमान हैं श्री प्रिया आप जावट में विराजमान है अभी श्री श्याम सुंदर से मिलकर के पधारी हैं रास के बाद में पंत इतने में ही एकदम व्याकुल हो गई हैं रसको ने तीन योग पीठों का वर्णन किया एक योग पीठ है गुप्त योग पीठ गुप्त कुंड की दूसरी पधारे दूसरी योग पीठ है वे हैं श्री राधा कुंड योगपीठ और तीसरी योगपीठ है श्री, योग योग श्री वृंदावन योगपीठ ये तीन योगपीठ हैं इनमें श्री गुप्त योगपीठ प्रातकालीन योगपीठ उसमें श्री प्रिया प्रात काल पुष्प चयन के बहाने स्नादिक किया के बहाने प्रातः काल के समय श्री गुप्तकुंड पर या श्री प्रियाकुंड पर बरसाने में जब हैं श्री प्रिया छ महीने श्री बरसाने में लीला में निवास करती हैं छ महीना श्री जावट में भी निवास करती हैं श्री स्वामी जहां निवास करती हुई विराजमान हैं वहां पर जावट में भी श्री गुप्तकुंड गुप्त कुंड में प्रातः काल जब ये पधारती हैं तो श्री श्याम का उनके साथ में आगमन होता है आज श्री प्रिया अत्यंत अत्यंत व्याकुल कृष्ण दर्शन न करके के क्षण मात्र का जो व्योग वो श्री प्रिया को असह्य हो गया महावाप के स्वरूप का ही निपण किया गया कि निमेशात सहता सन्न जनता हृदलोडनम कल्प क्षणत्वम सौख्य प्यर्थ संकया मोहा भावे आत्मा सर्विस तथा ये हु। ये के अनेक अनेक है। जहां पर निमेशा सहता पलक का झपकना भी शिवप्रिया के लिए असह्य हो जाए नारी और नाश्य कुपिता मुदिता कुपिता निमेश जहां निमि जो है उनके ऊपर भी निमिपाप उसके लिए भी असह्यता हो जाए असहिष्टु हो जाए और कहने लगे अरे निमि मेरे नेत्रों के ऊपर तू आकर के मत बैठ क्यों बैठता है प्यारे के दर्शन करते समय निमिष पात का जो व्यवधान है वो भी श्री प्रिया को सहन नहीं है तो अब श्री श्याम से मिलकर के आई हैं परंत तो फिर भी एकदम व्याकुल हैं और अपनी कुंज में श्री स्वामनी विराजमान हैं श्री ललता विशाखा सारी सखी पास में विराजमान है तांबुल भक्त ललताम विशाखा गंधचंदने चामरे चंपक लता चित्राम बसन कर्मणि वंदे बाद्य तुंग विद्याम इंदुलेखा च नर्तने सुदेवीं जलसेवायाम रागे श्री रंग देविका अष्ट सखी गणों से सुपोषित होकर के श्री स्वामी उस समय अपने नुकुंज मंदिर में विराजमान हैं और श्री श्याम का ध्यान कर रही हैं में अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो जाएं है पलक निमिश, उसको भी सहन नहीं कर पाती हैं तो वहां पर कल्पक्षणत्वम क्षणत्व महाभाव का एक स्वरूप है कि उसमें एक क्षण वाबी भी कल्प सरी का व्यतीत होता है और उस एक एक क्षण को कल्प कल्प मानते हुए यह अत्यंत अत्यंत व्याकुल होकर के श्री स्वामी विराजमान हैं। उस समय श्री श्याम सुंदर में श्री प्रिया के हृदय का भाव जानने की बड़ी भारी उत्कंठा है कि प्रिया के हृदय का प्रेम में जान ये प्रेम का एक बड़ा मनोविज्ञान है कि प्रेमी सर्वदा सर्वदा यह सुनना चाहता है कि जैसे मैं प्रेमास्पद के वियोग में व्याकुल ऐसे प्रेमास्पद भी मेरे वियोग में व्याकुल ये प्रेम का सही मनोविज्ञान है तो श्री स्वामी के मुख से स्वामी के प्रेम को जानने के लिए श्री श्याम अत्यंत अत्यंत व्याकुल होकर के विराजमान हैं अब जब अत्यंत व्याकुल हैं तो कभी कभी अपनी भाभी से मिल देते हैं कुंदलता जी से कुलता जी श्याम सुंदर को कभी गोपी गोपीवेश बना देती हैं तो कहा श्री कुंद लता जी से कौंदी मुझे किसी तरह से तू जल्दी से गोपी बेश धारण करा दे कहीं से लहंगा लूंगरी ले आए होंगे ओण्डली पहन करके परम सुंदर श्यामा गोपी का वेश धारण करा करके श्यामा एक रथांगी का वेश धारण करके देवांगना का वेश धारण करके श्री श्याम श्री किशोर जी की कुंज के द्वार के ऊपर आकर के खड़े हो गए वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं कि प्रातक कदाचित उत चारो रामा वेशोहरि स्वयं ही हरी हैं परम मधुर हरण करने वाले हैं मनोहरि हैं चित्त को चुराने वाले हैं परंतु तो श्री श्याम सुंदर ने चारो रामा सुंदर मनोहारी श्री प्रमदा का कोई वेश धारण करके स्त्री का वेश धारण करके श्री श्याम प्रियतमा भवन प्रखाणे प्रियतमा श्री विश्वानंद ने उनके भवन के प्रखाण माने द्वार के ऊपर उनके बाहर के बराडी के ऊपर बरांडी में श्री अलिंद में श्री श्याम पधारे हैं और ग्रा रुणाशुक सुंदर लाल जो ओढ़ उनके द्वारा अपने मुख को कहीं आपने ढांक लिया है पिधाय मुख जो है उनको ढांक करके विराजमान हुए शिवप्रिया जी के रूप का जहां ध्यान किया गया रसिकों ने वहां पर जाड़े में शिवप्रिया जी का रक्तांबर रूप में ध्यान है ग्रीष्मतु में नीलाम्बर धारण करके श्री प्रिया जी का ध्यान अरुणेम अपना घुघट नीचे तक लगा लिया है अपने मुख को ढांक करके श्री श्याम सुंदर द्वार के ऊपर नुकुंज मंदिर के द्वार के ऊपर खड़े हुए हैं नीची लोचन योगम अपने दोनों नेत्रों को झुका करके लज्जित होकर के वे श्री श्याम सुंदर विराजमान अपूर्व आपके जो कजरारे अन्यारे रत्नारे नयन कजरारे का मतलब है जिनमें स्वाभाविक रूप में श्यामलता विराजमान है रत्नारे का तात्पर्य है जिनमें लाल डोरे पड़े हुए हैं अनियारे का तात्पर्य है जो नुकीले होकर के अनि से युक्त होकर के विराजमान है ऐसे कजरारे अनियारे रतनारे नयन उनकी सारी रत्नारी पन, अन्यारे पने को छोड़ के नीची यो, लोचन योगम इस समय आपकी जो शोभा है वो अपूर्व है अपने नेत्रों को नीचे झुकाए हुए लज्जित से होते हुए सहसावत स्थे आकर के श्री प्रिया जी के नुकुंज मंदिर के बाहर श्याम सुंदर विराजमान हो गए हैं श्री हरि शब्द इसके द्वारा कहीं परिकर अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया परकर अलंकार वहां होता है जहां पर कोई सार्थक विशेषण दिया जाए हरि का तात्पर्य है जो हरण करने वाले और वास्तव में श्री प्रिया के चित्त को हरण करने वाले होकर के ही यह विराजमान हरि शब्द के दो ही अर्थ होते हैं हरि माने हरिमाने हरि माने हरण करने वाले हरिमाने पाप का हरण करने वाले या चित्त का हरण करने वाले उसका नाम है हरे यहां श्री प्रिया के चित्त को हरण करने वाले हैं और आज तो प्रिया के भाव का भी हरण करना चाहते हैं प्रिया के भाव को भी ग्रहण करना चाहते हैं इसलिए वे हरे यहां पर विशेष रूप से विराजमान हैं आरा विलोक्य तमत हो वसंतल का छंड का परम सुंदर प्रयोग किया गया है का का को पर चंदे। इनका वैसे भी बहुत हैं तो वसंत उस विशेष रूप से करते हुए यहां कह रहे कि के तमथो पुत्री प्रोवाच हंत ललते केम। स्वान शांति मणि मय पाम निधाय मत सद्म पद्म बदनादुत भूषण आध्या श्री किशोरी जू पुत्री। जो वृषका सूर्य है वह अपने आप कितना तेजस्वी होता है इसी प्रकार बाप के गुण बेटी में तो आएंगे ही जैसे वृषका सूर्य परम परम तेजस्वी होकर के विराजमान उनकी पुत्री होकर के विराजमान हैं, तो यह भी अपने माधुर्य से संपूर्ण ब्रज को तेज युक्त बनाती हुई सहज में ही विराजमान हैं। अपूर्व शोभा रूप की और प्रेम की सर्वत्र सर्वत्र प्रकाशित होते हुए विराजमान आराध्य लोक की और आराध्याम सुंदर को उन कोई दिव्य प्रमदा को अपने नुकुंज मंदिर के बाहर जैसे ही श्री किशोरी जी ने देखा थो भ्रषवान पुत्री आज ब्रष्वान की पुत्री है सूर्य जैसे गहरी गुफा में भी प्रकाश कर देता है इसी प्रकार ये तो सहज ज्ञानमयी होकर के विराजमान हैं अतः श्याम सुंदर को देखकर के अपूर्ण रूप से आश्चर्यचकित हो रही हैं और उनका दर्शन करना चाहती हैं तो आलोक्य आराध्यलोक्य निकट ही श्री शाम सुंदर को देख करके पुत्री पुत्री वे परम तेजस्वनी और प्रकाश करने वाली आज श्री किशोरी जो नहीं होंगी तो प्रेम संपुट का प्रकाशन नहीं होगा तो वो महारत्न प्रकाशित करने वाली हैं इसलिए भ्रषवान पुत्री यह बड़ा सार्थक विशेषण यहां पर प्रकट हो रहा है जिसके द्वारा वे अपने भाव को प्रकट करती हुई विराजमान होंगी प्रोवाच हंत ललते सखि पश्य श्री किशोरी जी उस समय अपनी प्रधाना जो सखी श्री ललता जी उनसे कहने लगी श्री ललता को राधा कृष्ण गणोदेश में श्री जीप गोस्वामी जी ने लगभग 21 की दिन बड़ा करके भी कहीं माना है अलग अलग युग में अलग अलग कल्पों में अलग अलग भावना अतः श्री विश्वांत श्री ललता जी वे बड़ी विश्वसनीय होकर के विराजमान थोड़ी सी बड़ी भी हैं, हैं, दिन, कुछ बड़ी होकर के भी विराजमान इसलिए पुत्री, पुत्री, वे उन हैलता से पूछ रही हैं, प्रोवाच हंत ललते सख्य केरी ललता देख देख ये द्वार के ऊपर इतना प्रकाश नील प्रकाश चारोर फैल रहा है ये कौन खड़ी है द्वार के ऊपर स्वश अंशिर हरिमणिर मयताम निनायो आज ये अपनी अंगकांति कांति किरणों के द्वारा हरिमणिर नयताम नि आज मेरी पूरी कुंज को आज नीलमणि की नील आभा से युक्त करती हुई ये कौन विराजमान है कौन विराजमान है श्री श्यामचंद्र की अंगकांति चारों ओर प्रकट हो रही है भले रथांगी वेश धारण करके घूट लगा करके नये नीचे करके आप त्रिभंग ललित होकर के विराजमान हैं रूप का यौवन का जो अपूर्व भार है उसके कारण सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं अतः तीन जगह से टेढ़े होकर के स्वाभाविक रूप में ही रूप भार के कारण जहां नवे जा रहे हैं वक्र होते हुए जा रहे हैं पंत द्वार के ऊपर खड़े हुए हैं स्वश्याशभिर हणिमणि मणि मानी इंद्र मणि हरि कहते हैं इंद्र को उनकी मणि मानी इंद्र मणि की मैं ताम नील की, नील मणि कांति से मेरी कुंज को ये रंजित करती हुई कौन खड़ी है मत सद्म पद्म बदना अद्भुत भूषण आध्या आज पद्म बदना कमल सनी के मुख वाली जिसकी अंग कांति सर्वत्र सर्वत्र इंदी वर्ग के समान सर्वत्र प्रकाशित हो रही है उस इंदी वर्ग की अपूर्व अंग वाली ये कौन अद्भुत भूषणार्ध्या अद्भुत आभूषणों को धारण करके ये कौन खड़ी है कौन खड़ी है आह इसके आभूषण भी बड़े अद्भुत होकर के विराजमान हैं ये कौन है कौन है ऐसे जिस कहा उस समय श्रुवा सखी बिल्कुल भाषा कितनी प्रसन्न एकदम सरल सरल भाषा चकर्मोवाप्योदरी ब्रूहित्यसौ गिरम उस समय श्री राधिका के वचन को सुना राध संपत्ति वाचक होता है जहां पर सौंदर्य की अपूर्व अपूर्व संपत्ति विराजमान उनका नाम है राधा राध साध संसि राध धातु जो है वो साधना के अर्थ में प्रकट होती है जहां पर अपूर्व रूप से प्रीति की संपूर्ण साधना जिन में प्रकट हो ऐसी साधना कहीं नहीं ऐसी प्रीति की सिद्धि कहीं नहीं वे राधिका इसीलिए वे राधिका होकर के विराजमान अर्थात जिसमें साधना की संपूर्णता जिसमें की संपूर्णता जिसमें राजमाने संपत्ति की संपूर्णता अर्थात प्रेम संपत्ति उनकी परिपूर्णता जिनमें विराजमान वे श्री भुष्वानंद श्री राधिका होकर के विराजमान अथवा जिनमें राधमाने वैभव उस वैभव की संपूर्णता विराजमान है तो श्री वृंदावन का किशोरी जी का जो अपूर्व वैभव वो अपूर्व वैभव भी अतुल्य होकर विराजमान ऐसे सखी उनके वचन को सुना सखी कौन बोले सखी सहेली सहचरी मंजरी इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है सखी वो जो एक आसन पर बैठने का अधिकार रखती है घाटू से घाटू मिलाकर के पीठ के ऊपर थाप देकर के कंधे के ऊपर हाथ रख करके हाथ पकड़ करके खींचती हुई खींचाता करने का जो पद रखती है उसका नाम है सखी सहभोग की जहां योग्यता उपलब्ध है उसका नाम है सखी असंकोच बुद्धि के साथ में एक आसन पर बिना संकोच के बिना विभ्रम के जो विराजमान हो संभ्रम के जो विराजमान हो वो सखी है सहेली किसको कहेंगे कि जिसके हृदय में अपनी सखी का कल्याण करने की अभिलाषा स्रोत भावना परिपूर्ण रूप से विराजमान हो उसका नाम है सहेली स्रोत भाव स्रोत उसे कहेंगे सखी का कल्याण चाहना ये भाव जिसमें विराजमान हो उसका नाम है सहेली सहचरी उसका नाम जहां सखी ने यदि कोई कार्य प्रारंभ किया है तो उसमें मेरा भी हेल्पिंग हैंड हो उसका नाम है सहचरी सखी सहेली सहचरी यदि श्री प्रिया नृत्य कर रही हैं, और यदि मृदंग बजाने की जरूरत है तुरंत तैयार प्रिया यदि नृत्य कर रही हैं, और यदि नृत्य करने में साथ में नृत्य करने के लिए सहयोगी किसी सखी की आवश्यकता है उस नृत्य को संगता प्रदान करने के लिए तो जो सर्वदा सर्वदा तैयार हैं उनका नाम है सहजन क्योंकि समूह नृत्य में अधिक पूरे समूह की भी आवश्यकता है तो जो सहित समूह नृत्य है उस समूह नृत्य करने में या कोई भी कार्य कर रही है पुष्प चयन कर रही है तो अकेली तो करेंगे नहीं वृज की जो रस पद्धति है वो सर्वदा सर्वदा युद्ध की उपासना है अयोध्या की उपासना नहीं है ज्ञानी लोग वे होंगे अयोध की उपासना करने वाले वे उस कुआरी कन्या के समान होंगे जिनको अपने पति के जो वरण करने योग की जो वर है उसको स्वागत करने के लिए धान भी बिचारी को खुद ही दुल्हन को ही कूटना पड़े और उसको समर्पित करती हुई विराजमान हो परंतु तो जो रसिकनी है वे रसिकनी कभी भी अकेली ऐसी दुर्भाग्यशाली नहीं है वे ऐसी अनाथ नहीं है उनके साथ में सर्वदा सर्वदा जो सखी मंडली है वो सखी मंडली सर्वदा सर्वदा विराजमान है ज्ञानियों के लिए बात कही कि वासे बहू नाम कलहा भवे द्वारा द्वोरपी एक एव चरे तस्मा कुमार्य एवं कि कुमारी का जैसे कंकण अकेला ही कार्य करता है एक से दो होंगे तो एक अकेला दो का मेला तीन का झमेला वहां पर हो जाएगा पंत यहां पर वैसी स्थिति नहीं है यहां पर श्री किशोरिजु सर्वदा सर्वदा अपनी सखियों से परिवेषित होकर के ही सर्वदा सर्वदा विराजमान हैं, तो सखी माने समान अधिकार जिनको प्राप्त है सहेली मान्य जिनमें प्रिया का हित करने की भावना सर्वदा हित की भावना विराजमान है सहचरी प्रिया ने यदि कोई कार्य प्रारंभ किया तो उसमें सर्वदा सर्वदा सहायक होकर के सर्वदा विराजमान है और प्रिया के समान लीला करते हुए उसमें सहायक करते हुए जो विराजमान है चौथी हैं कहीं मंजरी मंजरी माने जो दासी होकर के विराजमान है सर्वदा संभ्रम भाव को धारण करके दास भाव को धारण करके विराजमान वे हैं मंजरी और एक है मित्र मित्र भी उसे कहेंगे कि यदि प्रिया ने कोई कार्य किया है तो उसको तुरंत ही सहायता देने के लिए जो उपस्थित हो जाए बिना कहे मांगी नहीं जाएगी कृपा परंतु तुरंत ही सेवा करने के लिए वे उपस्थित हो जाए सिक सर्वदा यही मांगते हैं कि तेनवी में सौहृ सक्ष मैत्री दास्यम पुनर्जन्मन जन्म निष् सहृद मैत्री दास्य इनको सही रूप में सोदामा यही मांगते है सोदामा चरित्र में वहां का श्लोक है तेनवी में सहृद मैत्री दास्यम सहृद सक्ष मैत्री ये सब समानार्थ पर्यायवाची नहीं है सब में अंतर है तो आज श्री सखी गण विद्यमान है श्री किशोर जी की जो एक आसन के ऊपर विराजमान हैं, है सुखी गिरम अथह ललता विशाखे, उस समय श्री ललता और विशाखा ये दोनों के दोनों श्री किशोर जी के उन वचन को सुन रही हैं और तम प्रोच्रुत मवाप्य पे भी मुख्यम ये श्याम के पास में तुरंत की तुरंत दोनों दोनों सखी गई और कह रही हैं अरे वीर तू कौन है शाम सुंदर जो सखी बने हुए हैं रथांगी उनसे पूछ रही हैं द्रुतम से पहुंची और तदापि मुख्यम उनको अपनी ओर आकर्षित करती हुई संबोधन देकर के कह रही हैं कि कात्वम कृषोदरी किम वात कृत्यम बोले हे कृषोदरी तू कौन है यहां पर कैसे आई किस काम के लिए तू आई है बुरूित्यसहू बचस्तु दिंचित बताना परंतु तो ये ऐसी लज्जाशील सखी हैं कि ये कुछ भी नहीं बोल हैं न, न श्री श्यामसुंदर ने ललता विशाखा इन दोनों को कोई भी उत्तर नहीं दिया जैसे बड़ी दुखी हैं किसी से बोली नहीं रही हैं ऐसे बस झुकी हुई ये खड़ी हुई है तो शुवा सखी गिर मथो ललता विशाखे तब प्रोचित श्री राधिका के वचन को सुनकर के ललता विशाखा ये दोनों श्याम सुंदर से कहने लगी द्रुत मवाप्य तराभिमुख्यम जल्दी से उनके सामने पहुंच के, के कात्वम कृषोदरी अरे सुंदरी तू कौन है उतक कहां से आई है किम वात कृत्यम यहां पर क्यों आई है इसको हमको बता बुरोहित असहु प्रति बचस्तु बता बता दे बता दे ऐसा कहा परंतु ददाव असु उस समय प्रत्युत्तर उन्होंने नहीं दिया उस समय श्री राधे का बुला लेती है बुल्ला भीतल लिया भीतल लिया उस समय श्री ललता विशाखा दोनों श्री प्रिया जी को श्याम सुंदर को पधरा करके लाए वे रथांगी परम सुंदर श्यामा सखी लिप्टी सी सुंदर वस्त्रों में रक्तांबर उनमें लिप्टी हुई वे श्री के के सामने आकर के बैठी हैं श्री राधिका प्यथ बितरम सरमतम श्री राधिका ऊपर से नीचे तक निहार रही हैं और श्री श्याम सुंदर को निहार करके उन नव सखी को निहार करके वितर्क पुरस्म कहाँ से हो सकती है कौन हो सकती है वितर्क पूर्वक उनका दर्शन कर रही हैं है पप्रच्छ को बशात अपगम्य सम्यक उपगम्य सम्यक कौतुक पूर्वक श्री राधिका स्वयं श्री श्याम सुंदर के पास में रथांगी वेशधधारी उन श्री श्याम सुंदर के पास में वे पधारी हैं कौतुकशात उपगम्य हो यह कौतूहल यही मुक्ष है रस का मुक्ष तत्व कौतुक है अद्भुत यह रस का एक आधारभूत तत्व होकर के विराजमान है चमत्कारी रसोस रसस्मृतः रस को चमत्कारी होना चाहिए चमत्कार नहीं है तो रस की कोटि में नहीं पहुंचेगा रस का एक अविभाज्य अंग है वो है चमत्कार बाह्याभ्यंतर करणयो व्यापारांतरम स्व कारण आदि संश्लेषी चमत्कारी रस आनंद श्री अलंकार कौस्तुभ में निरूपण कर रहे हैं रस की परिभाषा दे रहे हैं कि बाह्य आभ्यंतर करणयो रस उसे कहेंगे जहाँ भीतर का सारा क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाए और बाहरी जितने भी क्रियाकलाप हैं वे भी अवरुद्ध हो जाए भ्यंतर कर ले रोधनम अन्य जो व्यापार है वे अवरुद्ध हो जाए और स्व कारण आदि संश्लेषी जो विभाव सामग्री है उसके साथ में साधारणीकरण हो करके जहां विराजमान हो और चमत्कारी साथ, साथ तो चमतकार, चमतकार अतन्त अतन्त के साथ में अद्भुत चमत्कार हो तो रसार सार चमत्कार रस का सार चमत्कार हो करके विराजमान यहां पर भी अत्यंत अत्यंत कौतुक के साथ में कौतुक वसात उपगम्य सम्यक कौतुक के द्वारा श्री राधिका श्री श्याम सुंदर के पास में पधारी हैं और श्री राधिका स्वयं पूछने लगी कात्म स्वरूप महाशैव मनोहरंती बोले अरे तू कौन है स्वरूप महाशैव मनोहरंती अपने स्वरूप के द्वारा और अपनी अंग की दीप्ति के द्वारा तू मेरे मन को हरण कर रही है स्वरूप का तात्पर्य है जहां श्री अंग का जो अपूर्व गठन उसका नाम है रूप जब उस रूप को श्रृंगार वस्त्र इनके द्वारा कहीं उत्कर्ष प्रदान किया जाए तो उसका नाम ही है शोभा पहले रूप रूप के बाद में शोभा शोभा के बाद में जब भाव उसमें आ जाए तो उसका नाम है दीप्ति जब वो भाव ही कहीं चेष्टाओं के माध्यम से प्रकट हों, तो उसका नाम ही है कांति तो रूप शोभा दीप्ति कांति परस्पर अत्याधिक उत्कृष्ट होकर के विराजमान श्री अंग का जो गठन अंग यी उसका नाम है रूप वस्त्र श्रृंगार के द्वारा उनमें जो उत्कर्ष प्राप्त हुआ उसका नाम है शोभा भाव के द्वारा वह उत्कर्ष कुछ और अधिक विस्तार को प्राप्त होकर के विराजमान हो तो उसका नाम है कांति और वह कांति ही जब चेष्टाओं के माध्यम से कहीं प्रकट होकर के विराजमान हो तो उसी का नाम है दीप्ति सो आज कह रही हैं स्वरूप महसैव मनोहरंति स्वरूप के द्वारा और महस के द्वारा महामन तेज या दीप्ति के द्वारा मने रूप शोभा को प्राप्त होकर के कांति को प्राप्त होकर के जहां दीप्ति में विराजमान हैं उनके द्वारा मेरे मन को हरण करती हुई देवांगना से केम हो सुषमेव मूर्तियां अरे मैं जान गई जान गई तू तो कोई देवांगना है जो अपनी अंग कांति के द्वारा सुष्मेव मूर्तियां आज शोभा ही मानो मूर्ति मती होकर के तेरे स्वरूप में विराजमान हो गई हो एक अलंकार होता है उसका नाम है पर्सनिफिकेशन आज मानो सुषमा ही होकर के सामने विराजमान हो गई हो शोभा ही आज कहीं घनी भूत होकर के जैसे श्री राधिका बनकर के सामने विराजमान हो गई हो तेरे स्वरूप को धारण करके श्री आ, आ, आ, परम सुंदर ये देवांगना स्वरूप धारण करके रथांगी स्वरूप धारण करके तू ही यहां पर विराजमान हो गई हो श्री श्री वितर्क वितर्क राधिका ने पूर्वक उस समय श्री रात श्याम सुंदर से कहा वितर्क नामक जो संचारी भाव है वो भी यहां पर प्रकट हो रहा है पप्रच कौतुक, फिर कौतुक ये भी एक संचारी भाव है उपगम्य उनके पास में जाकर के कासम स्वरूप महासैब मनोहरंती अपने स्वरूप और अंगकांति से मेरे मन को हरण करती हुई अरी सखी तेरा रूप रंग देख करके लगता है कि कोई कोई तू देवी है देवांगना है जो के मानो सौंदर्य ही मूर्तिमान होकर के सामने विराजमान हो गया तू कौन है बता तो सही तो श्री श्याम सुंदर अभी भी लजाए हुए हैं और घूंघट और नीचा कर लिया मुख उतारा दिखाना तो दूर है घूंघट और नीचा कर लिया है तूषणी स्थित तम पुनराह भाविन न्यात्माशु कथयात्र यदिव जानी नब सखी परमात किम शे नत मुखी त्रयतेथ कि श्री श्याम सुंदर चुप बैठे हुए हैं उस समय तम पुनरा भाविनी श्री राधिका पुनः बोली कि अरे भाविनी अरे सुंदरी भाविनी अरे सुंदरी आत्मान मास कथयो, अरे सखे तू कौन है जल्दी से मुझे बता दे अपना परिचय तो देना अत्र यदि तम आगा जब तू यहां तक आ गई है तो अपना परिचय सखी, मैं जान गई मुझे तू अपनी सखी करके मान, जानी नब सखी मैं तेरी सखी हूं मुझे अपनी सखी करके मान परमांतरंगा मैं तेरी परम अंतरंग सखी हूं किम संख्य से नतमुखी त्रैते किंबा क्यों भयभीत हो रही है शंका कर रही है मैं तेरी प्रिय सखी हूं तरसते डर रही है यहां पर एक बहुत सुंदर एक संकेत समासोक्ति के द्वारा कहीं प्रकट हो रहा है वो ये कि जीव अपने स्वरूप को भी कहीं भूला हुआ है अमी के केने अमार जा रे सनातन गोस्वामी कह रहे हैं मैं कौन हूं पूरे दर्शन का प्रारंभ ही मैं कौन हूं इस प्रश्न से होता है मां के गर्भ में बालक है वो पहले अनुभव करता है मैं हूं फिर वो अनुभव करता है मुझसे भिन्न सारा विश्व है गर्भ से ही देख रहा है वो अब उसके मन में विचार उत्पन्न होता है कि मैं कौन हूं ये विश्व कौन है इस विश्व के साथ में मेरा संबंध क्या है और मुझे और इस विश्व को निर्धारित करने वाला चलाने वाला कौन है बस यहीं से प्रारंभ हो गया दर्शन आमी के, मैं कौन हूं यही मुख्य वस्तु और यहां पर इसी का कहीं बोध कराया जा रहा है कि तू कौन है इस बात को यदि जीव जान ले कि मैं कृष्ण दास हूं तो जीव का कल्याण दीक्षा विधि के द्वारा वो ही वस्तु का कहीं बोध कराया जाएगा दस आदमी निकले यात्रा करने के लिए स्टेशन पर खड़े हुए बोले भाई सामान कहीं कोई छूट तो नहीं गया कोई व्यक्ति तो हमसे नहीं छूट गया बोले जरा गिन लो गिनने के लिए बैठे हरे गिन रहा है एक दो तीन चार कह रहे हैं कि भाई नौ रह गए कहां गया एक साथ ही यात्री था कोई दूर बैठा हुआ था बहुत देर से तमाशा देख रहा था उसमे रहा नहीं गया वो आया और उसने कहा दसम स्व उपनिषद कहते हैं कि दशमा तू है इसी प्रकार श्रीमद गुरुदेव इस जीव को बताते हैं कि तू कौन है बोले दसम स्व तू ईश्वर का ही अंश होकर के विराजमान है तो अमित के बोले एक आदमी कहा गया ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर मैं कौन हूं अपने आप को भूल रहा था उसने बता दिया दसम स्तमसी दसमा तू ही होकर के विराजमान इसी प्रकार श्री गुरुदेव कृपा करके बता देते हैं कि तू नित्य कृष्णदास होकर के विराजमान है बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय तो यहां पर श्री किशोर जी बार बार पूछ रही हैं तू कौन है अपना परिचय तो दे अपना तो परिचय तो दे मैं तेरी ही सखी हूं जानी ही नब सखी मैं तेरी सखी हूं मुझे अपनी सखी करके मान परमांतरंगा मैं भी तेरी परम अंतरंगा सखी होकर विराजमान जैसे जीव का परम अंतरंग होकर के अविज्ञात सखा विद्यमान है उस पुरंजन का इसी प्रकार मैं भी तेरी अंतरंगा सखी होकर के कहीं विद्यमान हूं परमांतरंगा किम संख्य से मुझसे शंका मत कर हम तुम दोनों परम अंतरंग होकर के विराजमान हैं नतमुखी त्रयतेथ कि अरे क्यों मुझसे डर रही है निश्वस किंचित विषादिवाभ नियो भक्तम ब्रवृत्त्य तम खंडित मौन मुद्राम साहत रुज मा वहसीत सत्यम ज्ञातम नामृत दृशता तपस्या उस समय विषाद में वे रसिक विषाद्रोमणी उस समय जोर से निश्वास लेते हैं जोर से आ भरी श्वास ली और श्वास लेकर के जैसे बहुत पीड़ा है ऐसे विषाद का अनुभव करते हुए श्री श्याम पूरा नाटक कर रहे हैं और निश्वास लेते हुए आप विराजमान हुए बक्तम प्रवृत्यो अपना मुख जो है उसको इन्होंने फेर लिया प्रिया जी से आंख मिलाकर के बात नहीं कर रहे हैं और अखंडित मौन मुद्रम मौन मुद्रा त्याग नहीं की है साप रहा हंत रुज माव हसी सत्यम बोले अरे तेरी चेष्टाओं को देख करके जैसर्स को देख करके ये पता लग रहा है कि तू कोई अपूर्व रुज रोग को धारण किए हुए है तेरे शरीर में कोई पीड़ा है जान जान गई, जान गई। ताम्रत, उस रोग के बिना तेरी ऐसी दशा नहीं हो सकती है कोई रोगी होता है तभी उसकी ऐसी दशा होती है इसीलिए उसके बिना तेरी ऐसी कोई दशा नहीं हो सकती है बता तू कौन है कौन है ताम अपने हृदय की जो पीड़ा है उसको कह दे प्रकामम ताम ब्रूहि कंज मुखी विश्व उद्गीव सुहद शांतिम जनमान सब्रण बिपाक्राम ब्रूहि कंज मुखी अरि कंज मुखी अरि कमल मुखी मुझे बता तेरे हृदय में कौन सी पीड़ा है कौन सी पीड़ा है विश्वास प्रकामम। मेरे ऊपर विश्वास कर विश्वास कर यथा यते हम। मेरे ऊपर कुछ तो विश्वास कर तत्प्रतिकृत च यथा यते हम। तेरे भीतर जो भी पीड़ा है इस रोग को दूर करने की लिए मैं बड़ा प्रयत्न करूंगी उदगीर्ण एवं सुहदांतिक एव, एव शांति दुख का एक स्वभाव है कि यदि सृजनों के सामने अपने दुख को कह दिया जाए तो दुख कहीं शांत हो जाता है दु इसका तात्पर्य है दुखेन खमाने विस्तार जहां मन संकोच को प्राप्त हो उसका नाम है दुख जहां मन उल्लास को प्राप्त हो उसी का नाम है सुख मनोविज्ञान की दृष्टि से यदि दुख और सुख इन दोनों स्वरूप को देखा जाए तो सुख विस्तारात्मक मन की दशा का नाम सुख है और संकोचात्मक मन की जो दशा है उसी का नाम दुख है दुख में किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है बस किवाड़ बंद करके एकांत में बैठे रहें यह अभिलाषा होती है दुख में सुख में ये अभिलाषा होती है चार जने आए उनके साथ में हो हल्ला मचाए करें तो सुख और दुख ये शब्द से ही प्रकट हो रहे हैं कि जहां शोवन हो, उसका नाम है सुख, जहां परम संकोच हो, उसका नाम है दुख सो अरी सखी तेरे हृदय में जो दुख है उसके लिए तत्प्रतिक यथा यथेय यम में उस दुख को दूर करने के लिए कोई न कोई प्रयत्न अवश्य ही करूंगी अवश्य ही करूंगी इसलिए में यदि दुख को अपने मित्र के सामने कह दिया जाए, जाएजनों के सामने कह दिया जाए तो दुख शांति को प्राप्त करता है क्योंकि यदि मानस व्रण तेरे मन में जो व्रण है जो घाव है वह हो। तेरे में जो पीड़ा है उसके विपाक से प्राप्त होने वाला जो तीव्र दाह है वह अवश्य ही शांत हो जाएगा दुख को उगल देने पर कहीं मन हल्का हो जाता है अरे सखी अपनी बात तो कह दे मैं तेरी सखी हूं मुझे अपनी सखी मान दे मुझे अपनी सखी करके जान वास्तव में वो परमात्मा जीव का नित्य सखी सख्य है ये भाव भी कहीं समासोक्ति के द्वारा निरूपण किया जा रहा है यहाँ पर तो ये प्रियालाल दो नित्य ही स्वरूप एक स्वरूप होकर के विराजमान है परंतु संकेत में प्रतिपादित कर रहे हैं समासोक्ति के द्वारा कि ये जीव भी परमात्मा का नित्य सखा होकर के विराजमान और वह परमात्मा निरंतर निरंतर जीव का कल्याण करना ही चाहता है सो कह रहे हैं कि उदगीण एव सुव शांति अपने हृदय के उस प्रेम को मेरे सामने कह दे जो प्रेम की बात है उसको भी कह देनी चाहिए जो दुख की बात है उसको भी कहने से तेरा हृदय शांत हो जाएगा शांत हो जाएगा फिर भी शांत नहीं बोले अभी भी नहीं बोले उस समय श्री किशोरी जी कह रही हैं कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि किम स्वस तो किम से संप्रयुक्ता तस्वीर प्रतप्ता स्वागत तयासी तत्कित सत्य कांतेन किमसी संप्रति कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे प्यारे से तू अलग हो गई हो वो निज का जो भाव है ना वही इस सबके ऊपर प्रेमी आरोपित करता है श्री प्रिया जी अपने निज के भाव को उस सखी के ऊपर भी आरोपित कर रही हैं कि कहीं तेरे कांत ने तेरे पास में आगमन नहीं किया है प्यारे के वियोग को प्राप्त करके तो कहीं तू व्याकुल नहीं हो रही है तमस संप्रति कांत से तू कहीं अलग तो तो नहीं हो गई है है हाँ हाय हाय ये ये पुरुष पुरुष तो होते ही ही ऐसे हैं हैं देती हुई कह रही जाति ऐसी कि तस्य ववा तो दैत अपने प्यारे की विगुणता के कारण ही तू कहीं प्रसप्त तो नहीं हो रही है तेरे प्रिय ने कहीं तुझे कहीं छोड़ करके कहीं वो दूसरी जगह अटक करके तो नहीं रह गया है इसलिए प्यारे की इस विगुणता का दर्शन करके उनके प्रीति की इस न्यूनता का दर्शन करके उदय तप तू कहीं प्रतप्त हो रही हो व्याकुल हो रही हो ऐसी बात तो नहीं है किम स्वागत सद विषय दया विभेशी अथवा सुगस तद अभिषय तया विभेशी जरूर उस प्यारे ने तेरे प्रति कोई महान आगस किया है आगह माने अपराध अरे सखी अब तू घबरावे मत घबरावे मत अब तू मेरे पास में विराजमान है मेरे सामने अपने हृदय की बात को कह दे प्यारे के सो आगस तद अभिषेय तया प्यारे का जो अभिषेय आगस माने अपराध है उसके कारण तू भयभीत हो रही है तत्किन कल्पित महो पिश्नई न सत्यम अरे तत्किन कल्पित महो पिश्नई देख कहीं जरूर जरूर किसी पिशुन ने किसी चुगलखोर ने प्यारे की तुझसे शिकायत तो नहीं कर दी इस कारण ये प्यारे ने आगस किया हो ये अपराध हो रहा हो न सत्यम तेरे प्यारे तुझे ऐसे त्याग नहीं कर सकते हैं मुझे जरूर यही लगता है कि किसी चुगल कोर की चुगली को सुनकर के कहीं तू भ्रमित हो गई और अपने आप को तो दुखी मान रही है अन्यथा ऐसी सुंदरी उसका कौन त्याग करेगा उसका अपराध कौन करेगा तेरा प्यारा तो तेरे रूप का दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि तेरा प्यारा तो सना तेरे अधीन ही रहेगा मालूम होता है कि किसी पिशु पिशुनई किसी चुगलखोर ने जबरदस्ती झूठ मूठ तेरे काम भर दिए हैं और उन भरे हुए काम के कारण तू अपने प्यारे से रूठ करके बैठी है या प्यारे में दोष का दर्शन करते हुए विराजमान है इसलिए तू मन में दुखी हो रही है देख ये समाज तो है ही ऐसा संसार है ही ऐसा कि दो प्रेमियों को बीच में उनके प्रेम में वो खटास घोलने के लिए सर्वदा सर्वदा तैयार रहता है तो जब तक प्यारे के दोष को अच्छी तरह से परख न ले जब तक उसकी परीक्षा न कर ले तब तक प्यारे के दोष को देख करके केवल सुनकर के सुनी सुनाई बात को आ, सुन करके कभी भी बहकना नहीं चाहिए तो किम स्वागस अवशह्य तया विभेशी प्यारे ने कोई अपराध किया है इसके कारण तू भयभीत है परंतु मैं जानती हूं कि प्राय ऐसा होता है कि न कल्पित हो पिश्नई किसी चुगलखोर के द्वारा ही यह जबरदस्ती आरोपित कर दिया जाता है कल्पित कर दिया जाता है न सत्यम कभी भी ये बात सत्य नहीं होती है, है। जबरदस्ती दो व्यक्तियों के बीच में यह प्रेम का विरोधी संसार बीच में कहीं बाधा डालने के लिए पो देता है कोई चुगलखोरी कर देता है जिससे गलत फहमी प्रकट हो जाती है और उसके कारण तू कहीं व्याकुल तो नहीं हो रही है तूने परीक्षा की के नहीं जो अपराध है क्या अपराध है मुझे बता मैं उसकी कहीं अच्छी तरह से उसकी परीक्षा करवा दूंगी और फिर तुझे बता दूंगी तेरे मन के बहम को दूर कर दूंगी परंतु फिर भी श्याम ने नहीं बोले इतने पर भी नहीं बोले श्री जी कह रही हैं कि बाबोधरी मनहा सघम तबाभू बोले अरे कहीं ऐसा तो नहीं बिबोढ़ कहीं तेरा जो पति है उसके प्रति तेरा मन घृणा युक्त तो नहीं हो गया है निज के भाव को आरोपित कर रही है जैसे श्याम सुंदर के अतिरिक्त किसी अन्य का कभी भी पतिम गोप का ये बृज गोपिकागण कभी भी स्मरण कर ही नहीं सकती हैं उनके नाम मात्र को श्रवण करके जैसे इनमें वृतृष्णा उत्पन्न हो जाती है घृणा उत्पन्न हो जाती है इसी प्रकार जरूर जरूर किम्बा विमोर मन सघा तबाभूत जैसे हम अपने पतिम मन्य के प्रति सर्वदा सर्वदा घृणा होकर के विराजमान है ऐसे तेरी भी दशा हम जैसी ही तो नहीं है कि पति के प्रति तेरे हृदय में घृणा की भावना हो मंदे क्योंकि वे होने जो गोप वे तो अत्यंत अत्यंत मंद होकर के विराजमान है ऐसे बिबोधरी मंदे बिबोडरी उस न्यून गुण विहीन उन पतिम गोपों में कहीं तेरी घृणा तो उत्पन्न नहीं हो गई है रतन क्वन उनसे बरे दुरापे अरी सखी में जान गई जान गई किसी दुर्लभ पुरुष के प्रति तू जरूर आसक्त होगी जो भोगा हुआ यथार्थ है उसको जैसे दूसरे के ऊपर आरोपित किया जाता है इसी प्रकार श्री विश्वानंद ने अपना जो अनुभव है उस अपने अनुभव को श्री श्याम सुंदर के ऊपर कल्पना में आरोपित करती हुई कह रही हैं कि कोचनपुंस जरूर तू किसी पुरुष के प्रति तेरे हृदय में प्रीति जरूर उत्पन्न हो गई होगी इसीलिए तू व्याकुल हो रही है निजभोगा हुआ यथार्थ उसका ही अनुभव कर रही हैं और कह रही हैं कि दुर्लभ किसी दुर्लभ युवक के प्रति तेरे हृदय में जरूर प्रीति उत्पन्न हो गई होगी तत्वम कटुक्त पतना बतमा शिवो अरे ये सब हमारा खूब अच्छा भोगा हुआ है ये कोई नई बात नहीं है इस बात को तो हम तेरी शकल देखकर के ही हम पहचान गई क्योंकि इन सारी रास्तों से हम गुजर चुकी हैं, ये सारा अनुभव हमको सहज प्राप्त है तत्वम कटुक्ति पटना सास नंद जैसे ताना मारती रही हैं ऐसे तू भी कटुक्ति के द्वारा युक्त होकर के विराजमान हुई समाज के द्वारा तुझसे जो कटुक्ति कही गई होंगी उनके कारण मादृशि जैसे मैं दुखी हो जाती हूं ऐसे तू भी जरूर दुखी हो गई होगी संतैर्ज से अरे सखी तू व्याकुल हो रही है व्याकुल हो रही है गुरुजन तथो से दूना आज गुरुजनों के द्वारा तेरे ऊपर जरूर आपत्ति मी गई होगी जरूर वचन कहे होंगे क्योंकि दुराप जनवर्तनी रथ अप्रपापुसी गुरुक्ति विश्व मन अतीब दौस्थम गनु परवशम जनु परमयी कुलिवे न जीवत तथा किम परम पामरोयम जन आनंद चंपू में निरूपण कर रहे हैं श्री किशोरी जी के ही वचन है वहाँ पर कि अरी सखी मेरी जो प्रीति है राधरानी कह रही हैं वहां पर कि अरी सखी मेरी जो प्रीति है वो प्रीति दुराप जनवर्तनी उन वृजराज कुमार में मेरी प्रीति हुई है जो परम परम दुर्लभ है योगी गण भी जिनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं ऐसे दुराप जनवर्तनी रति अपत्री मेरी प्रीति है और मेरा स्वभाव वो भी अपत्र पाप सी लज्जा की अधिकता से युक्त है दुराप जनवर्तनी रति रथ अपने मन अतीब दौस्तम गता हा। और सास नंद इनके टेढ़े जो बचन हैं, उनके द्वारा अत्यंत अत्यंत मन व्याकुल होकर के विराजमान तेरवी दशा यही होगी अपना ही निज अनुभव आरोपित कर रही हैं श्री श्याम सुंदर के ऊपर श्री विश्वास ने, ने, ने। और जने परवशा जनु हूं। मेरा जन्म उच्च कुल में उत्पन्न हुआ और ये नारी शरीर मुझे मिला हाय स्वतंत्र नहीं रह सकती हूं इस शरीर में फिर भी न जीवती इतनी सारी कष्ट हैं फिर भी मैं जीवित हूँ न जीवित तथाप किम परम पामरोयम एम हाय मैं बड़ी कठिन चित्त हूँ जो अभी भी जीवित रह रही हूँ अन्यथा अभी तक तो प्राणों को चले जाना चाहिए था ऐसे व्याकुल हो रही हैं तो अपने ही उस अनुभव को कह रही हैं कि तत्वम कटुक्ति पत्ना शिव तू मेरे समान ही कटुक्ति के वचनों को सुनकर के जरूर व्याकुल हो रही होगी संत संतर्ज से गुरुजन तत्व से दूना गुरुजनों ने तुझे संतर्जन प्रदान किया होगा और उनके कारण ही तू अत्यंत अत्यंत दूना दुखी होकर के विराजमान है अरे सखी मैं तो तेरी सखी हूं अपनी सखी के सामने कह दे कह दे नहीं बोले अभी भी नहीं बोले घूंघट और नीचे सरकाते जा रहे हैं श्री किशोरी जो बार बार श्याम सुंदर के घूंघट को रसांगी के घूंघट को ऊंचा करना चाहती हैं परंतु श्री श्याम सुंदर चुपका करके बैठे हैं दाव करके बैठे हैं कि कहीं घूंघट सरक न जाए और अपने मुख को छिपाए हुए बैठे हैं कश्चिन तरवाक्षर विद्य मर्मा सौभाग्य लेश मधराध धिय सपत्निया संभाव्य ते ना का तो तुल सौभागार फिर कल्पना करती हैं कि अब निजका सारा जो, जो जो कुछ भी कह रही हैं वो निजका जो भोगा हुआ अनुभव है उसको ही जैसे कहीं प्रकारांतर से वह आरोपित कर रही हैं श्री श्याम सुंदर के ऊपर कह रही हैं कि कश्चिन तनबे खरवाक्षर विद्ध मर्मा बोले कहीं तू ऐसा तो नहीं है कि तेरी किसी सपत्नी ने सौतन ने खरवाक्षर बिद्ध मर्मा तुझसे टेढ़े वचन कह दिए हो और सौतन के उन वचन को सुनकर के तू बिद्ध मर्मा तेरे मर्म छिद गए हो उसे तू व्याल हो रही हो सौभाग्य लेश मदरा सपत्निया अरे जितना सौभाग्य तेरा हो सकता है मैं जानती हूं ऐसा सौभाग्य किसी दूसरी सपत्नी को प्राप्त नहीं हो सकता है अरे वे कोई दूसरी तेरी जो सपत्नी होंगी वे सपत्नी तो जरा से सौभाग्य लेश मात्र प्राप्त करके एक बूत सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ होगा उसकी मदरा में ही वे अंधी होकर के विराजमान होंगी उन सपत्नियों को जरा सा प्यारे ने तनिक दिया होगा और उस मुस्कान मात्र के सौभाग्य को प्राप्त करके वे ऐठ में फूली फूली डोल रही होंगी टेढ़ी टेढ़ी होकर के डोल रही होंगी अरे तुझे कोई क्या प्राप्त करेगी तुझे तो कोई प्राप्त कर ही नहीं सकती है परंतु तो जान रही हूं कि उन्होंने टेढ़े वचन कह करके जरूर तेरे चित्त को विद्ध करने का प्रयत्न किया होगा क्योंकि मौका पाकर के बेसपत् कभी भी अपनी बात को कहने में संकोच नहीं करती हैं कभी श्री विशाखा जी ललता जी, पद्मा जी से मिले पद्मा जी हैं श्री चंद्रावली जी की सखी श्री ललता है राधारानी की सखी श्री ललता पूछने लगी बोले अरे सखी पद्मा तेरे तो मोहड़ो ही नीखे है अरे सखी वीर बड़े दिन में आई गई दिखे ही ना श्री पदमा जी ने मन में विचार किया बहुत बढ़िया मौका है चलो इस समय कहीं आरोप कर दो सो पदमा जी बोली बोले अरे सखी तेने साची कही समय मिले ही ना अपनी सखी श्री राधिका अपनी सखी श्री चंद्रावली उनके श्रृंगार धारण कराने में ही हमारा सारा समय व्यतीत हो जाता है ललता जी ने मन में विचार किया लो इसने तो बंदूक चला दी अपनी सखी की महिमा का गायन कर दिया तुरंत ही श्री ललता कहेंगी बोले अरे सखी तेने बिल्कुल सांची कही हमको भी समय नहीं मिलता है बोल क्यों बोले आह तुम तो परम भाग्यशाली हो जो सखी का संपूर्ण श्रृंगार तो भी कर सकती हो हमारी तो समस्या और भी ज्यादा है बोल कैसी समस्या बोल तुम तो संपूर्ण श्रृंगार करती हो परंतु तो हम तो श्री सखी के चरणों में लगे हुए अल्ता को भी पूरा नहीं कर पाती हैं उस अलग को संभालते संभालते ही हमारा सारा समय व्यतीत हो जाता है बोल क्यों अल्ता में ऐसी क्या बात होती है बोले श्याम सुंदर बार बार जो चरणों में प्रणाम करते हैं उससे हमारी सखी के चरणों का अल्ता अपने आप जाता है तो हमारा तो केवल अल्ता लगाने का काम है तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो कि संपूर्ण सारी तो श्रृंगारिहारी ला की जय एक ने चलाई बंदूक उनमें चला दी तो रस जो है वो रस में तो ये सखियों का स्वभाव होता है सपत्नियों का स्वभाव होता है कि वे अपनी महिमा को कहीं स्थापित करती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कश्चि खरवाचन उन्होंने चलाए हो कि तत्र कामिन्या कामिना प्रसाद बोले उस कामी ने कामनी के केशों का प्रसादन किया होगा श्री सखीगण कहेंगे बोले नहीं नहीं कामी कामनी कहकर के मत बोलो जहां पर अत नाव चय है प्रियार्थे प्रेसा कृत कामी कामनी क्या कह रही है ये कहना यहां पर प्रिया के लिए प्यारे ने पुष्पों का चयन किया तो कहा प्रिया प्यारी और उसकी जगह कामी कामनी तो ये कामी कामनी कहना ये है बाण चलाना उनको न चला करके प्रार्थना के जो वचन हैं वो ही कहने चाहिए तो जरूर सपत्नी के टेढ़े वचन से विध मर्म होकर के तू विराजमान हो रही है इसलिए तू व्याकुल हो रही है संभाव्यते ते तो नचे अहो अन्यथा तेरे दुख की कोई संभावना नहीं की जा सकती है बता अपरा परा का तेरे समान प्रेमवती गुणवती क्या कोई दूसरी हो सकती है मैं तो तेरी शकल देख करके पहचान गई कि तेरे समान कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है तत्व तो तो सौभाग्य चार तेरे समान अतुल सौभाग्य चार चर्या को धारण करने वाली अतुल सौभाग्य को धारण करने वाली सुंदर लीला विलास को धारण करने वाली कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है जान गई जान गई कि या तो सास नंदी की कटुक्ति का के कारण तेरा चित्र दुखी है या हो सकता है सौतन के सखी के द्वारा जो टेढ़े वचन कहे गए या सौतन के द्वारा कहे गए जो टेढ़े वचन हैं उनके कारण तेरा चित्त व्याकुल हो रहा है अन्यथा तेरा चित्त व्याकुल हो ही नहीं सकता है कौन होगी जो अतुल सौभाग्य चारचर्या को तेरे समान प्राप्त करके विराजमान हो अतुल सौभाग्य तुझ में विराजमान है सौभाग्य का तात्पर्य है प्यारे ने मेरी सेवा ग्रहण की इस बात को सुनकर के होने वाला संतोष उसका नाम है सौभाग वो सौभाग दो रूपों में प्रकट होता है कभी मद में कभी मान में तासाम तत् सौह मदम वीक्ष माणम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्व ये जो प्रेम संपुट ग्रंथ है ये एक तरह से श्री रास पंचाध्याय की जो टीका विष्णा चक्रवर्ती कराए हैं उसी का क्रियात्मक उसी के आधार पर उसी का ही विस्तार होकर के ये ग्रंथ विराजमान तो वहां पर जैसे निरूपण कर आए हैं कि प्यारे ने मेरी प्रेम सेवा स्वीकार की इस बात को सुनकर के जो संतोष होता है उसका नाम है सौभग वो सौभग दो रूपों में प्रकट होता है कभी मान के रूप में कभी मध्य रूप में मध उसे कहते हैं जहां अन्य अनुसंधान न हो उसका नाम है मध जहां अन्य अनुसंधान हो उसका नाम है मान मैं हूं प्यारा हूं पर तो प्यारा दूसरे की तरफ क्यों देख रहा था लो झगड़ा हो गया तो मान उत्पन्न हो जाएगा यदि अन्य अनुसंधान होगा प्यारे के अतिरिक्त किसी दूसरे का भी अनुसंधान होगा तो मान उत्पन्न हो जाएगा पंत प्यारे के अतिरिक्त किसी दूसरे का अनुसंधान नहीं है वस्तु है मैं हूं मैं तुझे देखती रहूं तू मुझे देखता रहे केवल प्यारे का ही अनुसंधान है प्यारे के अतिरिक्त अन्य जो बाहर वस्तुएं हैं उनका अनुसंधान नहीं है जो और एल हैं प्यारे उनसे मतलब प्यारे के एल्फैल से कोई मतलब नहीं प्यारे किसको देख रहे हैं किसको नहीं देख रहे हैं इसका जहाँ अनुसंधान नहीं है वहां पर होगा मध यदि प्यारे के अन्य अनुसंधान प्यारे के अन्य प्रवृत्तियों का भी दर्शन होगा तो वहां पर हो जाएगा मान ये मान और मध इन दोनों में यही अंतर श्री महाराज लीला में श्री किशोरीजू में उस समय मान उत्पन्न हुआ और श्री चंद्रावली जी में उस समय मध उत्पन्न है श्री चंद्रावली के मध को तासम के के के के और चंद्रावली जी को को शांत करने करने लिए लिए प्रिया के मान को उसका प्रसादन दोनों विराजमान कह रहे हैं, तो तो हैं। बोले अरी सखी त्वत्व तो तो भा तुल सौ चारोचर्या तेरे बराबर सौभग चारोचर को सौभाग्य तो की तो सुंदर तो तो तो आचरण को कोई दूसरी कैसे धारण कर सकती है तम मोहिनी श्रुतचरी किम मोहनार्थम, शंभो मुखि कस्य हटात उदेशी यदि हरिस्त पांग विद्व ुक तद व्यतिमोहनाक्षम बोले अरिशी कहीं ऐसा तो नहीं है तम मोहिनी कि तू मोहिनी तो नहीं है पहले कभी कोई मोहिनी ने अवतार धारण किया था वो ही मोहिनी दोबारा तू तो नहीं होगा प्रिया जी के मुख से तो जो निकलेगा वो सत्य है उसमें असत्य तो वो तो सहज सत्य ही बोलेंगे तो तुम मोहिनी जान गई जान गई कि पहले एक मोहिनी उत्पन्न हुई थी वो ही मोहिनी दोबारा तू ही तो नहीं आ गई है वो मोहिनी ही तो तू नहीं है अथवा श्रुद जिसको वेदों में सुना गया शास्त्रों में जिसका वर्णन किया गया वो मोहिनी अवतार ही तो तेरे रूप में नहीं आ रहा आ गया है तू तो मोहिनी ही तो नहीं है कि मोहनार्थम शंभो एवेंदु मुख कस्य उदेशी वो मोहिनी तो उत्पन्न हुई थी शंभो मोहनार्थम शिव को मोहित करने के लिए श्री मोहिनी भगवान ये जानते थे कि शिव प्राकृत कामदेव का मोहन कर चुके हैं प्राकृत कामदेव को भस्म कर चुके हैं तीसरे नेत्र से इसलिए प्राकृत कामदेव तो शिव को मोहित नहीं कर सकता है परंतु तो शिव के हृदय में बड़ा अभिमान बोले महाराज मैं कामारी हूं मैंने कामदेव को भस्म कर दिया श्री श्याम सुंदर मणिवन में कह रहे हैं बोले महादेव बाबा नारायण कह रहे हैं मनी मन में महादेव बाबा प्राकृत कामदेव को स्वर्ग के किसी देवता को आपने भस्म कर दिया होगा मैं प्राकृत कामदेव नहीं हूं मैं कौन हूं मदन मोहन मुझे मोहित करना बड़ा कठिन बात है बोले नहीं नहीं मैंने कामदेव को मोहित कर दिया है बोले कहीं ऐसा नहीं हो मुझे मदन मोहन के स्वरूप का दर्शन करके मेरे पीछे भागो शिवजी कह रहे हैं बोले कहीं नहीं भागूंगा यह त्रिशूल गड़ा हुआ है इसके आगे भी नहीं जाऊंगा श्री श्याम सुंदर अपने चिन्मय स्वरूप की महिमा को दिखाना चाहते हैं कि प्राकृत स्त्री शिव को मोहित नहीं कर सकती है परंतु मेरा विशुद्ध सत्वात्मक जो मोहिनी स्वरूप है वो ऐसा है जो कामारी को भी मोहित करने में समर्थ है विशुद्ध सत्व श्री शिव को मोहित कर देगा प्राकृत जो सत्व है वो मोहित नहीं करेगा प्राकृत जो त्रिगुण है वो शिव को मोहित नहीं करेंगे क्योंकि वे हैं परंतु मेरा जो चिन्मय को मोहित कर देगा और आपने अपने उस स्वरूप को दिखाया शिव जिस समय श्री मोहिनी भगवान को देख रहे हैं आप लता मंडप को हटाते हुए जो प्रकट हो रहे हैं सत्य स्वरूप धारण करके पधारे हैं निस्ंद जल की जो बूदे हैं वे टपक रही हैं आपने अपनी लीला को विस्तार किया हाथ में ले रखी है जो गेद उसको उछाला और जो लपकने के लिए दौड़े इतने में वायु आपके उत्तरी का हरण करके ले जाए और शिव जी की तरफ देखकर के आप तनिक मुस्काएं, श्री शिव चिन्मय स्वरूप से मोहित हो जाते हैं परंतु इससे शिव की मेहमा घटती नहीं है किसी प्राकृतिक स्त्री से मोहित हो जाते शिव की महिमा में न्यूनता आ जाती परंतु विशुद्ध सत्वात्मक श्री कृष्ण का स्वरूप देख करके यदि शिव उन मोहिनी भगवान के पीछे भागते हैं तो शिव की महिमा न्यून नहीं होती है परंतु शिव का यह भागना कभी भी भक्ति नहीं कहलाएगा इसको भक्ति नहीं कह सकते हैं क्योंकि शिव के हृदय में भाव है कि इस चिन्मय स्वरूप का उपयोग मैं करूं जहां अपने लिए उपयोग करने की भावना है वहां उसे शुद्ध भक्ति नहीं कहा जाएगा जब श्री शिव ने मोहिनी भगवान को अपने में बांध लिया और श्री कृष्ण ने शिव जी के ऊपर कृपा की शिव को अब होश आया बोले हाय हाय यह स्वरूप निज सुख के लिए नहीं था यह स्वरूप तो सेवा करने के लिए था श्री प्रभु ने मुझे अपना स्वरूप दिखाया मेरे ऊपर कृपा करके दिखाया ये स्वरूप सेवा करने का स्वरूप था और जब उनके हृदय में सेवा करने की भावना हुई इसका नाम है भक्ति शिव का मोहिनी भगवान के पीछे भागना वो भक्ति नहीं है वह शंकर माया मोहन है चिन्मय माया से मोहन है परंतु शिव का जब श्री नारायण के श्री चरणारिण्य में प्रणाम करना उसका नाम भक्ति है यही अंतर है तो वहां पर शिव जो आई वहां पर जो मोहिनी आई थी वो तो किसी शिव को मोहित करने के लिए आई थी उसी लीला का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कह रही है श्री किशोरी जो यहां कि किम मोहिनी श्रुतचरी किम मोहनार्थम, तू कहीं मोहिनी तो नहीं है जो श्रुतचरी वेदों में जिसका श्रीमद भागवतादित्य में जिनका वर्णन किया गया वातु मोहिनी अवतार तो नहीं है मोहनार्थम शंभो परंतु वो मोहिनी तो आई थी शिवजी को मोहित करने के लिए उनको चिन्मय स्वरूप का बोध कराते हुए भक्ति में प्रवृत्त कराने के लिए कि चिन्मय स्वरूप का दर्शन करके भी मोहित हुआ जा रहा है परंतु यदि सेवा नहीं की जा रही है तो ऐसे मोहन की कोई उपयोगता नहीं भगवत स्वरूप को देखकर के मोहित होने की उपयोगिता यही है कि उनकी सेवा की जाए सेवा है तो मोहित होने का रूप का उपयोग सेवा नहीं है सेवा उस रूप का दर्शन करके आत्म सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है तो वह कभी भी भक्ति नहीं कहलाएगा इस प्रकार तो शंभोरिव वो शिव को जैसे मोहित करने के लिए मोहिनी आई थी ऐसे इंद्रमुखी हरिचंद्रमुखी कस्य हठात उपेश उपैशी तू बता तू किस हटपूर्वक कैसे उदित हुई है उदैशी तदपांग हरि तद पांग अरी जान गई जान गई किंचे यदि हरि श्री हरि यदि तेरी आंखों के सामने आ जाए तदपांग पांग स्वाम कौतुक भवती श्री श्याम सुंदर तेरे ऊपर एक कटाक्ष बाण करेंगे तो तू देखना सब चौकड़ी भूल जाएगी श्री श्याम सुंदर तेरे ऊपर अब ये किशोरी जो में कह रही हैं, श्याम सुंदर अभी मैं श्यामसुंदर को बुलाऊं, बुला दूं क्या वे तेरे ऊपर एक कटाक्ष का प्रहार करेंगे उस समय कौतुक भवती उस समय क्या कौतुक होगा यद मोहनाक्षम तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर कटाक्षपात करते हुए उस समय विराजमान होगे वो अपूर्व मोहन स्वरूप तेरा सामने प्रकट होगा ऐसे जिससे मैं कहा शुद्धोत्तरीय परियंत्रित सर्वगात्र श्री श्यामचंद्र तो और और अपने ओढ़ना उसको और ज्यादा उत्तरीय सर्व सर्वगात्र अपनी जो ओढ़ना है उससे अपने संपूर्ण श्रीअंग को और ढांकते हुए विराजमान हो गए हमारे ब्रिज में रुमाल फरिया और ओढ़ना ये तीन आभूषण हैं रुमाल वो जिसको केवल केशों में बांध लिया जाए या छोटा सा थोड़ा सा बस कहीं केश के साथ में उसको पिन से या किसी तरह से अटका लिया जाए फूल इत्यादि के द्वारा और जो कंधे तक लटका रहे उसका नाम है रूमाल ब्रिज साहित्य में वाणी में रूमाल का खूब वर्णन आया होली लीला में खूब रूमाल रूमाल का वर्णन है रूमाल फौरा रहा है खूब वर्णन है रूमाल का दूसरा एक आभूषण है उसका नाम है फरिया फरिया उसे कहते हैं जो कि कमर तक है और और वो फेराता, फेराता हुआ विराजमान जो रहे उसका नाम फरिया और फिर एक है चादर चादर उसका नाम जो संपूर्ण श्रीअंग को परवेष्टित करके रहे उसका नाम है चादर यहाँ पे शुत्तोत्तरीय परियंत्रित सर्वगात्र श्री श्याम सुंदर आज चादर ओढ़ करके आए हैं और अपने पूरे श्रीअंग्रित सर्वगात्री अंग, सर्व श्री अंग दिख नहीं जाएंगे तो पहचानने में आ जाएंगे जा बड़ा ही कपड़ा चाहे ढक तो भी जाए तो परियंत्रित सर्वगात्र सारा ओढ़ने से पूरे शरीर को ढांक लिया है और रोमांचतम तदुपलभ्य जगात राजा और श्री श्याम सुंदर में जो रोमांच हो रहे हैं उसको श्री श्याम सुंदर ने आज कहीं परियंत्रित घेर करके विराजमान हुए और अभिथा भाव को धारण करते हुए वे विराजमान हुए हैं एक भाव होता है अभिथा अभिथा उसे कहते हैं जहां हृदय के भाव को छिपाया जाए उसका नाम है अभिथा प्यारे के द्वारा दी गई भेंट को जहां निरादर पूर्वक फेंका जाए उसका नाम है बिबोक शासन उसको बिबोग भाव बिबोग भाव कहते हैं जहां प्यारे की चर्चा हो रही हो उसको कान लगाकर के चुपके से सुनना उसका नाम है मोटाइथ और मिलन के समय हृदय में तो आनंद पंत ऊपर से नैतिक वचनों का प्रयोग करना उसका नाम है कुट्टमित ये चारों भाव यहाँ पर जो श्री श्याम सुंदर वे अपने रोमांच आदि भाव उनको करते हुए हुए पर श्री विराजमान हैं है। और रोमांच जो हो रहा है कहीं रोमांच को श्री प्रियाजू देख नहीं लें इसलिए आपने चादर से अपने संपूर्ण श्रीअंग को परिवेषित कर लिया है और चादर से परिवेषित करके शुक्तोत्रीय परियंत्रित सर्व गात्र घेर करके विराजमान है रोमांचित जगा राधा किशोर जी की तो दृष्टि बड़ी पेनी है। कितना भी चादर में ढाक करके रहे पंत किशोर जी पहचान गई कि श्याम सुंदर की जो मैंने मीठी बात कही उस मीठी बात को सुनते ही ये एकदम रोमांचित हो रही है सखी गुनन की खान है कहें रसीली बात सखी का सोहाबी है कि वे रस की बात कहकर के हृदय में गुदगुदी पैदा करती हैं आज श्री किशोरी जी ने जब मीठी बात कही कि श्याम सुंदर तेरे ऊपर कटाक्ष करेंगे और फिर तुम दोनों परस्पर एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करती हुई विराजमान होगी वो बड़ा रोमांच होगा इस बात को सुन के श्याम सुंदर में जो रोमांच उत्पन्न हुआ उस रोमांच को ही छिपाने का आप प्रयत्न कर रहे हैं और श्री प्रिया उस समय देखकर के दैहिक दुख दूना उस समय कह रही हैं अरे मेरी बात का बुरा मत मानना कहीं ऐसा तो नहीं है तुझे दैहिक दुख हो मानसिक दुख तो नहीं हो सकता है मानसिक दुख की पहले बात कर दी के तेरे सख प्रिय ने तेरे साथ में कहीं धोखेबाजी तो नहीं की कहीं सोत तो तुझे टेढ़े वचन नहीं कह रही हैं, कहीं सास नंद उंदे तो तुझे कहीं टेढ़े वचन कहीं नहीं कहे टोचना नहीं मारे उनके कारण तो तू व्याल नहीं हो रही है परंतु जब उनसे प्रभावित नहीं हुई तब कह रही हैं, बोले अरे सखी जान गई जान गई तेरे शरीर में कोई पीड़ा है घबरावे मत बाता है पितृपदय बहुमूल्यमेव प्रस्थापित यद अखिल आमे शातनाक्षम तैलम तदस्त भवनातरि तो विशाखे शीघ्र समान तदापय सार्थकत्व अरे विशाखा जल्दी से जाना जो मेरे बाबा ने सुंदर तेल भेजा है उस तेल को लेकर के आसल्य तितृपदय बहुमूल्यमेव मेरे पिता ने पूर्वक एक अत्यंत मूल्यवान तेल औषधि से युक्त है उसको प्रस्थापितम शातन आक्षम, उस तेल का नाम है आमय शातन आमय माने रोग शातन माने समाप्त करने वाला रोग को शांत करने वाला एक आमय शातन नामक कोई दिव्य तेल मेरे पिता ने जो भिजवाया था अरे विशाखा जल्दी से जाना तदस्ते तीन तो विशाखे घर के भीतर वो रखा हुआ है उस उस आरे से से तेल को लेकर के जल्दी समान है तदाप है सार्थकत्वम शीघ्र उस तेल को लेकर के आ ले आज वो तेल अपने सार्थक नाम को प्राप्त करे अर्थात जैसा उसका नाम है उस अनथ नाम को वो प्राप्त करे उसका नाम ही है आमय माने रोग को शांत करने वाला आज वो रोग का शांत होकर के ही विराजमान हो केवल नाम से नहीं बल्कि गुण से भी वह आमय शासन होकर के रोग शांत करने वाला होकर के विराजमान हो तो बात है, श्री ब्रष्वान बाबा का कितना बात्सल्य बात्सल्यता बात्सल्य के कारण श्री ब्रष्वान बाबा ने अत्यंत आमे आमे रखा हुआ है उसको लेकर के आरि विशाखे वो आज सार्थक होकर के विराजमान हो और उस तैल के द्वारा आ में तेरे माथे पे धीरे धीरे चंपी कर दू जी कह रही है तैल तेल तेन किल मूर्ति मता मदीय वो तैल नहीं है मानो मेरा तेरे प्रति जो स्नेह है, वो ही मूर्तिमान होकर के तैल के रूप में परिणत होकर के विराजमान है ऐसे उस तैल के द्वारा मदीय मूर्ति मूर्ति मता मदीय स्नेहिन, मूर्तिमान मेरा ही जो स्नेह है वो ऐसा तेल विराजमान है सुभ्रम इमाम स्वयं साहम ऐसे उस तेल को मैं स्वयं अपने हाथ से तेरे मस्तक पर अभी लगाऊं और लगा करके अभ्यंजयामी जब मैं अपने हाथ से लगाऊंगी अखिल गात्र मपास्त तोदम, उस समय देखना मेरी उंगलियों की करामा कि तेरे जितनी भी श्री अंग की पीड़ा है उस सारी श्री अंग की पीड़ा को मेरे तेल लगाने मात्र से ही तेरे अंग का सारा कष्ट दूर हो जाएगा अपास्त तोदम जो व्यथा है तो व्यथा वह अपास्त होकर के विराजमान होगी अभ्यंजयामी अखिल मपास्त तोदम वो अभी दूर हो जाएगा नई नैपुण्यतः अरी सके तू मेरी निपुणता देख तो सही क्या लगाने की मेरी कुशलता है वो वो स्किल तू देख तो सही वो जो है उस निपुणता को देख तो सखी आमी तेरे मस्तक के ऊपर धीरे-धीरे हाथ फेरती हुई मैं तेरे सिर के ऊपर जिससे मैं तेल लगाऊंगी तो तेरा अपास्त तो सारा दुख दूर हो जाएगा तै तेन किल मूर्त मता मदीय स्ने वो तेल नहीं है मेरा स्नेह ही विराजमान तो औषधि का गुण औषधि के गुण के बाद में वो लगाने की प्रयोग की कुशलता का गुण और उसके साथ में स्पर्श जो चिकित्सा है वो भी तो काम करेगी चिकित्सा तीन तरह से काम करती है कभी औषधि के द्वारा कभी उसके प्रयोग के द्वारा और कभी स्पर्श के द्वारा तो स्पर्श जो केवल रोग हो कोई रोगी को कष्ट पूर्वक यू ही झुझला करके औषधि ले, ले मरखा तो वो औषधि फायदा देगी क्या उसके साथ साथ स्पर्श जो सुख है वो भी तो यहां पर कह रही हैं कि औषधि तो महाप्रधान है ही साथ के साथ में मेरा स्नेह भी उसके साथ में विराजमान है और फिर स्पर्श सुख के साथ में जब मैं अपनी उंगलियों के पौरुओं से तेरे सिर के ऊपर धीरे धीरे उस तेल को लगाऊंगी तब वह नैपुण्य के कारण भी प्रयोग की कुशलता के कारण भी वह परम परम दुख को दूर करने वाला होगा नैरुज कार्यवर सौभ सौरभवंत बृंदो प्रक्षेप चार तरकोष्ण पयोभिरेना संस्थापया विगता ऋष माप्य पद्मो मुल्लास या मथ गिराप विराजी आमी अरी सखी नैरुज कार्य वो जो तेल है बस अभी समाप्त करे नैरुज्य कार्य समय हो गया तो नैरुज्य कार्य वो रोग जो है उसको दूर करने वाला है वर सौरभ वस्तु बृंद उसमें सुगंध की सारी औषधियां सम्यक प्रकार से विराजमान है नैरुज सुगंध की सारी वस्तु विराजमान प्रक्षेप, ऐसी सुंदर औषधियों को डालकर के जल में पहले तेल लगाऊंगी तेल लगा करके जब मर्दन करने के बाद में अभ्यंग करने के बाद में फिर सुंदर जो जल उस सुंदर जल से तुझे स्नान कराऊंगी जल भी कैसा वो सुंदर औषधक और सौरव जो वस्तु हैं उन सौरवमयी वस्तुओं को डाल करके माने सुंदर अगोर केसर गुलाब जल चंदन कर्पूर इन सबसे युक्त जो सुंदर केसरिया जल है उस केसरिया जल से तुझे मैं सुंदर स्नान कराऊंगी जो जितने भी घर्म पीड़ा उसको दूर करने वाला स्वर्ण घरमान वाक होकर के जो सूक्त हैं उनके द्वारा तेरा सुंदर अभिषेक कराती हुई मैं विराजमान होंगी जेष्ठ अभिषेक स्नान यात्रा के ऊपर जो स्वर्ण घरमान स्वर्ण घरम पर तारम स्वर्ण रूप का स्वर्ण रंग का घरम परवेद जो पसीना उसको परिवेदन करने वाला जो अपूर्व दिव्य सुंदर जल है उसके द्वारा तुझे मैं अभिषेक कराऊंगी तो सौरभ वस्तु बृंदम जो रोग को दूर करने वाला है और सुगंधी माने अंबर केसर कर्पूर सुंदर सुगंधी द्रव्य गुलाब जल इनसे युक्त जो सुंदर अधिवास किया हुआ सुंदर जो स्वर्ण वर्ण का जो जल है जो धर्म पीड़ा उन सबों को दूर करने वाला उसके द्वारा तेरा अभिषेक कराऊंगी श्री एकादश स्कंद में ठाकुर जी निरूपण कर रहे हैं पूजा प्रकार में के स्वर्ण धर्मानुवाकनो महापुरुष संज्ञा महापुरुष जो हैं उनके द्वारा पुरुषरुक्त स्वर्ण धर्मानुवाक उनके द्वारा तेरा जो अभिषेक कराऊंगी उस अभिषेक के द्वारा प्रखेप प्रक्षेप चारोतर कोष्ण पोष्ण सुंदर गुनगुना जो जल है उससे तुझे संस्नापयामी जब स्नान कराऊंगी तो बिगतारुष माप से पद्म तब तेरा सारा हृदय का कष्ट दूर हो जाएगा तेरा आस्य मुख खिल जाएगा अमूल्य मूल्य आसमिरा अपि विराज आमी उस समय तेरे मुख जो मंद बंद पड़ा है ना इस बंद मुख में देखना कैसी सुंदर गिरा विराजमान होगी ये वाणी अपने आप तेरे मुख से सब प्रकट हो जाएगी इतना कहने पर भी जब नहीं हुआ तो वाचा मया मृदुल हित प्रवृत्तिया स्नेह चापधिना परमाद्रतापी नो भक्ति मेरी इतनी सुंदर वचन कहने पर भी मृदुल अति हित प्रवृत्तिया मृदुल होकर के हितमय प्रवृत्ति कर रही हूं फिर भी जो स्नेह है उससे युक्त होकर के भी इतना आदर करती हुई तेरी विराजमान हूं फिर भी अरे नो नोबक्ति किंचिम फिर भी तू मुझसे नहीं बोल रही है तुझसे इतनी खुशामद कर रही हूँ फिर भी मुझसे कुछ भी नहीं बोल रही है कृतास्या अभी भी मुख को ऐसा करके बैठी है। कृतास्यो अपने मुख को तैने की हंत कपट करने का भी मेरे पास में एक उपाय है बोल क्या बोले अभी श्याम सुंदर को बुलाऊंगी और श्याम सुंदर से कहूंगी कि मेरी ये सखी है इस सखी को कहीं कोई पीड़ा है श्याम सुंदर आप एक काम करो मुझ पर ठीक से इसके अभ्यंग करने की कुशलता नहीं आ रही है आप अपने श्रीहस्त से इस मेरी सखी के श्री अंग का अभ्यंग करो आप अपने श्री अंग से इसकी मालिश करो इसका अभ्यंग करो जैसे ही श्री श्याम सुंदर अपने श्रीहस्त से तेरे अंग प्रत्यंग उनका अभ्यंगन करेंगे देखना ये अभी बोलने लगेगी अरे कपटनी अभी तू कपट करती हुई मुझसे नहीं बोल रही है परंतु तो तेरे कपट को खंडित करने का उपाय भी मेरे पास में विराजमान है अभी श्याम सुंदर को बुला रही हूं अरे सखी तू मेरी सखी है ऐसे जो कहा तू मेरी सखी है अब तो बोल अजब सौगंध दिलाई, आई तब श्री किशोरी जो उनके साथ में श्री श्याम सुंदर आगे वार्तालाप करेंगे और फिर श्री श्याम सुंदर यहां पर वो रहस्य रखेंगे कि बोल दुख क्या है दुख बता उस समय फिर भी रहस्य रखेंगे कि तुम श्याम सुंदर से प्रीति करना छोड़ दो यही दुख है उसको अब फिर किशोरी जी एकदम जैसे खुल जाएंगी हाय हाय ऐसे ऐसे बचन बचन मत कह, मत जाएंगे तो वो आगे का जो प्रसंग है जिसमें अपने हृदय को बिल्कुल खोल करके रख देंगी उस प्रसंग को अब आगे और उसमें प्रेम का जो रहस्य है श्री किशोरी जो कहेंगे शाम, उस समय किशोरी जी से कहेंगे सारे ठीक है बात परंतु तो तुमने बड़ी गलत जगह प्रीति की श्याम सुंदर को प्रीति करना नहीं आता है उनसे प्रीति करना छोड़ दो और उस समय किशोरी जो अपने हृदय को प्रकाशित करेंगी शेष पांच दिन उन पांच दिन के इस कथा प्रसंग में आज भूमिका और ये लीला का उपोदघात प्रारंभ हुआ और आगे के जो प्रसंग है उसमें जो प्रेम का संपूर्ण प्रेम का जो रहस्य है उस प्रेम के रहस्य को सामने प्रकट करेंगे बोलो श्रृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय जय जय